प्रारम्भ हो रही है उन्होंने स्वर्ग का बताया दो स्वर्ग फिर यहाँ उस स्वर्ग के जो भौतिक सर्ग है उसे आठ प्रकार के देव पांच प्रकार के त्रक योनि और एक प्रकार के मनुष्य को करके कर बताया चौदह प्रकार फिर उन्होंने गमन के भेद से सत विशाल कहा तम विशाल कौन सृष्टि ब्रह्मस्तम पर्यत बताया फिर चेतन पुरुष को जृणमन कैसे मिलता है उन्होंने तो कहा था कि लिंग की अनिवृत्ति के कारण मिलता है अब यहाँ से उक्त सर्ग से कारण प्रतिपत्तिर निराकरोति, जो यह हमारा सर्ग, सर्ग है बौद्धिक जो दो प्रकार का सर्ग है जो महद से लगा कर के भूमि पर्यंत जो स्वर्ग है मतलब वह दोनों प्रकार का स्वर्ग आ जाए एक महद स्वर्ग मान जो बुद्धि का स्वर्ग हम लोग कहते हैं तन्मात्रा तक और तन्मात्रा के बाद पंचभूत पंचभूत संसार जो बना ये दो प्रकार का द्विविधा सर्ग प्रवर्धित है इन्होंने कहा जितना भी स्वर्ग है चाहे वह प्रत्यय स्वर्ग हो चाहे तन्मात्रा स्वर्ग हो दोनों के दोनों उक्त स्वर्ग कारण प्रतिपत्तिर निरा कारण में जो संदेह विप्रतिपत्ति मन होता संदेह विरुद्ध कौटिदगा ज्ञान संशय उसी संशय को इस संस्कृत में बोलते हैं विप्रतिपत्ति दूसरा नाम था अतः अच्छा। अच्छा उक्त सर्ग के जो संदेह हैं उन संदेह है को निरा करो कहा ईश्वर कृष्ण निराकरण कर रहे इत प्रकृति कृतो महादादि विशेष भूत प्रकृति पुरुष विमोक्षा स्वात पार्थ अब यहाँ पर दो प्रकार के उन्होंने बताया थे विशेषा विशेष विषयाणी चा पीछे आया था इंद्रिया विशेषा विशेष विषयाणी च तब विशेष पद से लिए थे सब पंच महाभूत विशेष पद से लिया गया था तन मात्रा इेश प्रकृति कृत प्रकृति माने वह अव्यक्त उससे होने वाला यह सर्ग जग महादादी विशेष भूत पर्यंत महत्व से अहंकार अहंकार से एक दस इंद्री और पंच पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत यह क्या है प्रकृति से परम्पराया प्रकृति से पूरा यह सर्ग उत्पन्न हुआ इसलिए इत सर्ग प्रकृतिता प्रकृति कृत प्रकृत्याता प्रकति प्रकृति प्रकृति प्रकृति से जायमान है कहाँ तक महदादि विशेष भूत पर्यत महद से लगा कर के पंच महाभूत पर्यत सबका सब क्या है परम्पर प्रकृति से बना है किमर्थम प्रति पुरुष विमोक्षार्थम पुरुषम पुरुषम प्रती प्रति पुरुषम प्रतिपुरुषम माने हर एक पुरुष के विमोक्ष माने मुक्ति के प्राप्ति कराने के लिए किसके लिए कहा तो प्रति पुरुष के मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए कथम आरंभ तो स्वार्थी व परार्थी इसे अपने लिए उसी व पुरुष के लिए स्वर्ग का आरंभ हुआ है यह प्रयोजन उसको बता रहे हैं अब टीका कार लिख रहे हैं कि आरंभ पहले लिखा है इस वार्थय परार्थ आरंभ यह लिखा तो आरंभ शब्द में क्या किया जाए कि आरंभ शब्द की कई प्रकार की वित्पत्ति होती है इसलिए उन्होंने संदेह हटाने के लिए इति आरंभ माने जिसका प्रथम क्षण में संबंध हो उसको तो बोलते हैं आरंभ इसलिए उन्हें कर्म मणि विपत्ति की आरम्भ असौ आरम्भा आरम्भ का अर्थ हो गया सर्गा जो पैदा हो जिसका आरंभ होता हो वह है कौन सा आरम्भ ने स्वर्ग आरंभ का अर्थ है सर्ग यह स्वर्ग अपने और जीव के कल्याण के लिए बना है महादादि भूमियंत प्रकृत कृत महाद से लगा करके पंचभूत पर्यंत भूत प्रकृति ने ही बनाया है न तू ईश्वरण जैसे न्यायिक लोग कहते हैं ईश्वर निमित्त कारण क्या ईश्वर नहीं है अन्य लोग ईश्वर का मतलब हो गया वह जो माया विशिष्ट चैतन्य उसने बनाया क्या उस सबने नहीं बनाया इसलिए दोनों का निराकरण कर रहे हैं न ईश्वरे इससे कह दिया न्याय मत हटा दिया न्यायक लोग कहते हैं जगत का करता कौन है ईश्वर है निमित्त कारण और उपादान कौन है पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु इनसे क्या होती सृष्टि होती है उसमें निमित्त बनाने वाला कौन है ईश्वर ये ईश्वर को मानते नहीं है इसलिए ना तो ईश्वरेण सर्ग महदाज भूमि पर्यतः कृता अपितु तो प्रकृति प्रकृति ने ही किया है ईश्वर ने भी नहीं किया दूसरा है वेदांति लोग कहते सम्पूर्ण जगत ये तो वायु मानी भूतानी जायंत जाता जीवंती अभिवंस प्रवसंती इत्यामा तस्माद आत्मना आकासा, संभूता आकाशाद वायो वाय अग्नि यह जो उन्होंने कहा हम इस श्रुतिया बताती हैं कि ब्रह्म से समग्र जगत उत्पन्न हुआ है ब्रह्म उपादान करना ब्रह्मोपादान इस क्यों हमने प्रकृति उपादान है ब्रह्म इस जगत का उपादान नहीं है किसी ने कहा बिना कारण के हो जाए जिसे जो कहते हैं चार वाक लोग कहते हैं अपने आप जैसे चार पांच चीजें मिल जाती है शराब बन जाती सड़ जाने पर तो यह बिना का ऐसा कोई कारण ये अपने आप बनता है उस पक्ष को कह नजर ना पी अकारण बिना कारण के बिना क्यों अकारण पे ही हम आपसे पूछ रहे हैं अकारण में जो नए है उस नए का अर्थ क्या है अकारत्व ही मान यदि बिना कारण के जगत की उत्पत्ति मानोगे तो हम आपसे पूछते हैं कि वह अकारण में जो आका अर्थ क्या है की अत्यंताभाव है वही कहना अत्यंता भाव अत्यंत भाव हमेशा रहने वाली वस्तु है कि हमेशा नहीं रहने वाला है वही कहना यदि ऐसा मन अकार तो पहला कह दिया कि यदि मानोगे तो दो पक्ष देने जा रहा है अत्यंत अभाव है कि अत्यंत भाव है मान सदा अस्तित्व है और सदित कारण का अस्तित्व नहीं है न इसलिए ना भी अकारण का इसलिए अकारण वाला नहीं दो विकल्प आएंगे न ब्रह्मोपादान क्या ब्रह्म उपादान क्यों नहीं हो सकता ऐसा जगत का जो वेदांति का निराकरण किया था वैसे नहीं किया था क्या ब्रह्म इसलिए उपादान नहीं हो सकता चेतन अपरिणामी वस्तु तो है चेतन क्या चीज है अपरिणामी उसका परिणाम नहीं हो सकता इसलिए वेदांति लोग क्या बनते विवर्तूपा दान कारण दो प्रकार का एक परिणामी ही होता एक विवर्त विवर्त का मतलब होता है वस्तु अपने स्वरूप में रहते हुए दूसरे रूप में दिख जाना यह हुआ विवर्त जैसे रज्जू में क्या दिख जाता सांप दिख जाता है यह क्या है विवर्त है और दही दूध क्या बन जाता है दही बन जाता यह हुआ परिणाम तो ब्रह्म जो चित्त शक्ति जो ब्रह्म है उसका परिणाम नहीं जो परिणामी वस्तु होती वह हो, विनाशी होती है और ब्रह्म निरवय है और परिणाम किसका होता है सवयव वस्तु का इसलिए कहने चाह रहे हैं चित्त शक्ति अपरिणामित अपरिणाम अपरिणाम चित्त शक्ति का परिणाम नहीं हो सकता इसलिए वह ब्रह्म ब्रह्मोपादान नहीं है नैयायिक्वर क्या था उनके यहाँ असत कार्यवाद किन के यहाँ नयायिक असत कार्यवाद पहले मिट्टी में घड़ा नहीं था वही ये कहने जा रहे हैं इस पहले मिट्टी में नहीं इसलिए उसी को नाप ये वो पहले नहीं था इसलिए इसे कार्य नहीं कह सकते असतमूलक जो जगत की सृष्टि है उन्होंने तो कहा उन्होंने कहा बिना कारण की सृष्टि होती ही नहीं है क्योंकि हम कहेंगे नहीं था तो अत्यंत अभाव से सृष्टि हो ही नहीं सकती है इसलिए पहला मत डाया अतः दूसरा वेदांती का मत कह दिया है कि ब्रह्म निरवयो निरवयत्ता इसका परिणाम नहीं होगा इसलिए यह जगत ब्रह्मोपादानक कारण भी नहीं है न ना, ईश्वराधिष्ठित ना प्रकृति कृतार्व कहे ठीक है ब्रह्म को परिणाम नहीं होगा परंतु वेदांत में एक माया है शक्ति जिसका नियंत्रक है ब्रह्म ईश्वर उस ईश्वर से नियंत्रित होकर के जो माया प्रकृति अव्यक्त ये क्या करेंगे कार्य करेंगे तो ऐसा नहीं है क्योंकि इनके यहाँ प्रकृति स्वतंत्र है परतंत्र नहीं है वेदांत की जो प्रकृति है वह ईश्वर के अधीन है किसके अधीन है इसलिए उसका निराकरण कर न ईश्वराधिष्ठित प्रकृति कृतः मन ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित होकर के प्रकृति करती का कर ये नहीं कर सकते हो क्योंकि इनके मत में पुरुष में कोई व्यापार नहीं होगा निर्व्यापार मतलब मन व्यापार रहित तो जो हमारा कौन है ईश्वर है वो कभी अधिष्ठाता नियंत्रक नहीं हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो ही नहीं सकता है तस्मात आप ये नहीं वही कह कहने नहीं निर्व्यापार न चाहे ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति कृतः मन ईश्वर से अधिष्ठित जो प्रकृति उस प्रकृति के द्वारा होता है तो कहे नहीं क्यों निर्व्यापार से अधिष्ठातृत्वा भावा व्यापार रहित तो जो वस्तु तो किसी का अधिष्ठाता किसी का मालिक नहीं बन सकता है तो कह, कहीं लोग बताने ये तक्षा बोलते हैं लुहार को तो जब तक, तक तक्षा नहीं चलाएगा तब तक, तक, तक कुछ काम कर पाएगा वही कह नहीं निर्व्यापार तक्षा व्यादि अधिष्ठा थी जो निर्व्यापार माने व्यापार से सुन जो तक्षा है वा जो आयुध विशेष का नाम है वास्य उस वास्य का उसको बनाना बिना व्यापार के नहीं कर सकता है जब व्यापार करेगा तभी कर सकता है इसलिए उन्होंने कहा कि जो पुरुष है उसमें व्यापार नहीं है जब व्यापार नहीं है तो प्रकृति को नियंत्रण नहीं कर सकता है इसलिए ईश्वर अधिष्ठित प्रकृति का भी जय जगत परिणाम नहीं है भ्रम का परिणाम हो नहीं है और असत हो नहीं सकता है क्योंकि पहले से है ही नहीं वस्तु इसलिए तीन मतों का निराकरण किया नकृति सचेत हम कह रहे यदि प्रकृति से पूर्व पक्ष बना रहे प्रकृति से जगत उत्पत्ति मानोगे तो प्रकृति नित्य है तो क्या होना चाहिए जगत भी हो जाए अथवा वही कहने जाए न न प्रकृति कृतचे तस्या नित्याया प्रवृत्तिशीलाया क्यूंकि प्रकृति नित्य आपके यहाँ है हमेशा चलवत गुण लक्षण है गुण का लक्षण चलते ही रहते हैं तो प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था नाम प्रकृति है, वो अपने आप में गुण चलते रहते हैं जब साम्य वाला बराबर है पर तो चलता तब भी रहता है गुण, गुणों का स्वभाव है क्षण भर रुकते नहीं है फिर उन्होंने कहा आपके यहाँ आप प्रकृति नित्य है और नित्य के साथ साथ क्या हमेशा चलायमान है जब चलायमान है तो सदा स्वर्ग ही होता रहेगा कभी तो प्रलय नहीं होना चाहिए ये पूर्व पक्ष बना रहा है। नीति नचा प्रकृति तुम्हारे मत में अपने पक्ष में अर्थात जिनके वेदांत के मन उद्भावन कर रहा है किसको संघ क्यूँकी कि तुम्हारे मत में जो प्रकृति से आप इस जगत को मानते हो कि प्रकृति का परिणाम है हम आपसे पूछते हैं तस्याहा प्रकृति है नित्याया और एक विशेषण प्रवृत्तिशीलाया नित्य प्रवृत्तिशील जो प्रकृति है अनुपरमात कभी भी उपरम होगी ही नहीं सदा रहने वाली वस्तु है वह नहीं सकती है, सदैव सर्ग तो हमेशा सृष्टि ही होनी चाहिए न कस्यता मुचे जब हमेशा सृष्टि रहेगी तो कोई मुक्त नहीं होगा ना कस्यत मुक्त न कचित मुचेत इसलिए मुक्त नहीं, प्रति पुरुष विमोक्षाथम स्वार्थ आरंभ इस संदेह के ऊपर किसी वेदांती का संदेह था इसलिए ईश्वर कृष्ण ने कहा प्रकृति प्रति पुरुष विमोक्ष के लिए सृष्टि का आरंभ हुआ स्वर्ग का वही लेकिन जैसे एक दृष्टान दे रहे यथा उदन कामह यह स्वर्ग काम यित है उसी कामयते यासा ओदन कामह ओदन माने होता पका पकाया जो भात उसको बोलते है ओदन क्या बोलते है ओदन है उस ओदन की कामना से क्या करता है ओदनाय पाके प्रवृत्ता जो ओदन को खाना चाहता है इसलिए वह ओदन के पकाने प्रवृत्त होता है ओदन सिद्ध हो जब ओदन पक जाता है तो अपना व्यापार उसका संपन्न हो जाता है वह पका कर बैठ जाता है खाकर कोई कहने जा रहे हैं यथा ओदन काम ओदनाय पाके प्रवृत्ता उदन सिद्धो निवर्तते जब ओदन पक जाता है वो व्यक्ति अपने व्यापार से शून्य हो जाता है ओदन रूप व्यापार उसमें नहीं रहता है एवं प्रत्येकम पुरुषान मोचितम प्रवृत्ता प्रकृति ही प्रकृति किस लिए है पुरुष विमोक्षार्थम पीछे आया था पुरुष विमोक्षार्थम प्रकृति की प्रवृत्ति किस लिए है तो पुरुष के मुक्ति के लिए है इसलिए उन्होंने कहा पुरुष के हर एक पुरुष के लिए अलग अलग प्रकृति है उन्होंने कहा एक प्रकृति का फिर फ्रिका था हर एक अलग अलग सबके लिए है वही कई वल्या क्या था वहाँ पर कई कई वल्यार्थम ऐसा कारिका में आया तसंघात परार्थत्वादि पर अधिष्ठाना पुरुषो अस्त्र भोक्तृभा कई वल्यार्थम प्रवृत्ते सत्री कारिका में उसी का स्मरण कराते कह रहे हैं कि जैसे प्रत्येकम पुरुषान मोचित हर एक पुरुष को मुक्ति दिलाने के लिए कौन प्रवृत्ता है प्रकृति जो अव्यक्त है इसको प्रधान कहते हैं लोग प्रकृति ही यम पुरुषम मोचती जिस पुरुष को मुक्त कर देती है करवा देती है विवेक ज्ञान के माध्यम से इसलिए मोचे शब्द का मुंचती होता है मोचित माने सुणवाना वही कह रहे हैं इसलिए ऋण का प्रयोग कर प्रकृति यम पुरुषमोच और जिस पुरुष को विवेक ख्याति के माध्यम से मुक्त करती है तम प्रति पुनर्ना उस व्यक्ति के प्रति वह प्रकृति पुनः नहीं आती है जिसे बताएंगे कि रंग मंच में गई वो नृत्य करके पुनः उन पुरुषों के पास द्वारा नहीं जाना चाहती है वही कहेंगे ऐसा प्रत्येक पुरुषान मोचितुम प्रवृत्ता प्रकृति मोक्षा विमोक्ष के लिए प्रवृत्त जो प्रकृति है जिस पुरुष को मुक्त कर देती है तम प्रति न प्रवर्तते प्रकृति अतः तद इदम आह स्वार्थ विस्वार यथा परार्थार्म जिसे अपने लिए प्रकृति ने भोग के लिए पुरुष को आरंभ किया सृष्टि को उसी लिये परार्थमा ने पुरुष के मुक्ति के लिए भी किया है क्या किया है पुरुषार्थ माने पार्थ माने पुरुषार्थ पुरुषात्मा ने भोग और अपवर्ग के प्रयोजन से प्रकृति प्रवृत्त हुई है तो क्या करेगी पुरुष को मुक्त करा दी कि जिस पुरुष मुक्त हो जाएगा उसकी प्र, प्र, प्रकृति नहीं आती है इसलिए ये आप जो कह रहे थे कि सदा प्रकृति विद्यमान है और सदा प्रवृत्तिशील है कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाएगा आपका मत हट गया स्वार्थ इव तथा परार्था आरंभ पुरुष भोग प्रयोजन के लिए इस प्रकृति का आरंभ हुआ है अब सत्ता, सत्ता, सत्ता सत्तान नंबर की सत्तावन नंबर की कार्य आरंभ हो रही है सियादी तत्व स्वार्थम परार्थम बा चेतना प्रवर्त का लोक में अपने कल्याण के लिए अथवा दूसरे के लिए भी कौन प्रवृत्त होता है चेतन प्रकृति क्या है जड़ है कैसे प्रवृत्त होगी पूर्व पक्ष आपने कहा पुरुष के विमोक्ष करने के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है परंतु तो जब प्रवृत्ति रूप जो व्यापार है वह चेतन में ही रहता है किस में नहीं रहेगा जड़ में कैसे रहेगा यह पूर्व पक्ष तक स्वार्थ परार्थम बा स्वार्थम परार्थम बा अपने लिए अथवा दूसरे के लिए लोक में कहीं भी जड़ वस्तु प्रवृत्त नहीं देखी गई अथवा अपने कल्याण के लिए अथवा दूसरे के कल्याण के लिए हमेशा चेतन व्यक्ति ही प्रवृत्त होता है यदि सावार्थम परार्थम व चेतना प्रवृत्त ना प्रकृति ही अचेतना इसलिए आप प्रकृति अचेतन नहीं हो सकती यदि आप ये कहते हो कि प्रत्येक पुरुष को विमोक्ष करने के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है इस कहने से लगता है कि प्रकृति तुम्हारे यहाँ चेतन होगी अचेतन नहीं हो सकती क्योंकि जो चेतन होता है वही प्रवृत्ति और निवृत्ति करा सकता है अचेतन वस्तु नहीं करा सकती है न नचा प्रकृति अचेतना इसलिए प्रकृति अचेतन नहीं हो सकती अभी तो प्रकृति को क्या होना चाहिए चेतन ही होना चाहिए न चेतना एवं भव्यम तस्मात इसका मतलब हुआ प्रकृति का कोई अधिष्ठाता ईश्वर है वो फिर प्रकृति से काम कराता है जैसे वेदांत में ईश्वर क्या करता है माया से काम कराता है इसीलिए प्रकृति अधिष्ठाता चेतना वो कौन सा चेतन जीव है कि ईश्वर है ये दो प्रश्न होने जा रहे हैं मतलब प्रकृति का कोई न कोई अधिष्ठाता होगा वह अब तो उसके द्वारा प्रेरित कीजिए गाड़ी में स्वयं नहीं चल सकती है कोई ऑटोमेटिक भी कोई ना कुछ कुछ कुछ दबाएगा तो अपने आप चलेगी कहीं न कहीं किसी न चेतन का उससे संबंध रहता है इसलिए वह चेतन के द्वारा अधिष्ठात होगी तो, हो तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि चेतन से किसी ने कहा आप चेतन से कौन सा चेतन मानना चाहते ईश्वर तो को कि जीव को उन्होंने तो कहा न चा क्षेत्र चेतना माना जो क्षेत्र के जितने चेतन जीव जिनको बोलते हैं क्षेत्र क्षेत्र जी माम विद्या गीता में तो जो क्षेत्र के जो जीव है न चा क्षेत्र चेतना अपि प्रकृति अधिष्ठातुम अर्ती जितने चेतन हैं जीव वो प्रकृति को नियंत्रण नहीं कर सकते प्रकृति के अधिष्ठाता नहीं बन सकते हैं क्यों तेम प्रकृति स्वरूपान अभिज्ञा हम जिसको नियंत्रण करेंगे जिसके स्वरूप को हम जानेंगे उसी को नियंत्रण कर पाएंगे जिसकी भी समय आप नहीं जानते उसको आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे इसलिए कि आप जो जीव है वो प्रकृति के स्वरूप को जानता ही नहीं है जब प्रकृति के स्वरूप को नहीं जानेगा तो उसको नियंत्रण नहीं कर सकता है क्योंकि नियंत्रण के लिए जानकारी आवश्यक है तथा तेषा प्रकृति स्वरूप अनभिज्ञत्वात्मा जितने जीव है वो प्रकृति के स्वरूप से अनभिज्ञ है तस्मात इसका मतलब हुआ जीव से अतिरिक्त कोई यह सर्वज्ञ सर्वि ज्ञान अम तप तस्माद एक नाम रूप अन्न जायते जिसने मुंड उपनिषद में कहा उसी कंसा कोई एक सर्वज्ञ सर्वविध एक कोई शक्ति है ईश्वर नाम की वही प्रकृति का नियंत्रक है ये मानो उस पर ये सिद्धांत ये पूर्व पक्ष है सब अतः तस्मादस्ति सर्वार्थ सर्वार्थ क्या लिखा दर्शिम लिखा कि दसीम सर्वार्थ ऊपर बस सर्वार्थ आरंभ हुआ तो सर्वार्थ दर्शिम उसी पर उन्होंने कहा तस्मात सर्वार्थ दर्शी होना चाहिए तब सर्वार्थ दर्शी प्रकृतिर अधिष्ठाता उन्हें संपूर्ण जो दर्शी है वही क्या होगा यहाँ प्रकृति का अधिष्ठाता होगा जो सर्वज्ञ होगा जीव जीव से अतिरिक्त है वहाँ फलदार यहाँ लिखा सर्वार्थदर्शी प्रकृति अधिष्ठाता सचा ईश्वर वो कौन व्यक्ति हो सकता है ईश्वर तो हो सकता इस पर उनहा नहीं प्रकृति जड़ है वो व्यापार कर लेती है क्या कर लेती है हाँ विदांति ने कहा ईश्वर को मानो ये कह रहा है ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज जो प्रकृति है वह बिना ईश्वर के भी व्यापार कर लेती है कैसे तो लोग दृष्टांत दे रहे हैं जैसे एक गाय बछड़ा को दूध देती है तो वह दूध जड़ है फिर भी पुरुष चेतन पुरुष के लिए वह देख करके दूध पिघलने लगता है उसी प्रकार या प्रकृति जड़ है फिर भी क्या करेगी संसार रूपी व्यापार कर डालेगी यही आलोक से कहना चाह रहे हैं इत विवृद्ध निमित्तम क्षीरस यथा प्रवृत्तिरज पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधान से अज्ञस्य क्षीरस्य ज्ञा चेतन ज्ञ माने चेतनता शून्य चेतन इसे जो हमारा छीर जो दूध है वो चेतन नहीं है अज्ञ है माने ज्ञान शून्य है जैसे वह जो जो हमारा क्षीर है वो अत्यंत अचेतन होती हुए भी यथा कि विवृद्ध निमित्तम प्रवृत्ति ही बछड़ा के बढ़ाने के निमित्त वह क्या हो जाता प्रवृत्त हो जाता है अतः जो गाय ने तृण को खाया तृण खाने के बाद में उसमें उनमें क्या हुआ दूध बना दूध बनने के बाद क्या हो जाता सीधे दूध नहीं मिलेगा परंतु तो गाय के माध्यम जब बछड़ा जाएगा जब अतः जब गाय ने खाया वह सब इकट्ठा होता रहा दूध उसके बाद जब बछड़ा पैदा हुआ तब दूध बछड़ा को देखकर अपने आप हाँ गाय क्या करने लगती है मुंह लगाती हुए छोड़ने लगती है यदि वो ना छोड़े तो दूध आने ऐसे लोग दूते हैं लोग कभी कोई चढ़ा जाती है डंडा मारती रही इसका मतलब गाय भी छोड़ती है और दूध तब छूटता है इसलिए उन्होंने कहना चाह रहे हैं कि ये क्षीर है ये वस् की वृद्धि के लिए तृण उभुक्त जो हुआ रस भावा पन्न जो था दूध वह दूध अपने आप बहने लगता है किस लिए वस्य अवृद्ध प्रवृत्तम माने वस्या अभिवृद्धि निमित्तम मैंने वस्या विवृद्ध मैंने वश्य मैंने बछड़ा उसकी बढ़ाने के निमित्त से जैसे वह तृण का परिणाम तृण भुक्त जो गाय ने जिस तृण को खाया उस तृण का जो परिणाम दुग्ध वह अपने आप में जड़ है फिर भी वह क्या उन्हें लगता है प्रवृत्त हो व्यापार करता है उसी तरह आजाद वो के प्रयत्न के बिना बस की प्रवृत्ति के लिए व्यापार करता है उसी तरह कहना पुरुष विमोक्ष निमित्तम प्रधान तथा उस उसी प्रकार प्रधान माने प्रकृति है प्रकृति की प्रवृत्ति होती है इसलिए पुरुष विमोक्ष निमित्तम पुरुष के मुक्ति के लिए प्रकृति भी क्या करती है व्यापार करती है जैसे वह अच्छी बछड़ा के वृद्धि के लिए प्रवृत्त होता है तो यहाँ उल्टा है प्रकृति पुरुष के विमोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है उसके लिए अतिरिक्त एक ईश्वर की मानने की आवश्यकता नहीं है दृष्टम अचेतन प्रयोजन प्रति प्रवर्तमान का लोक में देखा गया है जो जड़ वस्तु है भी प्रयोजन के प्रति प्रवर्तमान देखी गई है दृष्टम अचेतनमपि अपोजनम प्रति प्रवर्तमान असम दृष्टम उन में हम लोगों ने ये देखा है कि अचेतन वस्तु तो भी किसी प्रयोजन वसात व्यापार वाली हो जाती है जैसे यथा वत्वृद्धि अर्थ हम वस् के बढ़ाने के लिए क्षीरम अचेतन प्रवर्तते जो दुग्ध अचेतन है वह प्रवृत्त हो जाता बहने लगता व्यापार करता है एवं प्रकृति अचेतना भी प्रकृति अचेतना जड़ है फिर भी पुरुष विमोक्षणाया प्रवर्ति पुरुष के विमोक्ष के लिए माने विवेक के माध्यम से पुरुष को आतंतिक दुख निवृत्ति के लिए आत्यांतिक दुख निवृत्ति यहाँ क्या है मोक्ष है उस आत्यांतिक एकांतिक दुख की निवृत्ति के लिए प्रवृत्त होता है प्रवृत्त से नचा छीर प्रवृत्ति रफी इका नहीं नहीं सब जगह तो ईश्वर है उसने कहा जो वेदांती ने कहा भाई वो छीर भी प्रवृत्त वहां ईश्वर प्रवृत्त कराता है उस दूध को तो कहे नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं न चाह प्रवृत्ति ही ईश्वराधिष्ठात्र निबंधन माने जो गाय के अंदर दूध है उस दूध का प्रवर्तक कौन है कोई एक ईश्वर है वही उसको लगा देता है बहने लगता है ऐसा यदि कहो नहीं न चाह क्षीर प्रवृत्ति ईश्वराधिष्ठात्र निबंधन ईश्वर अधिष्ठाता था उसके निमित्त ऐसी गाय के अंदर जो दूध था वो बहता है बस के बढ़ाने के लिए कह न कथम साध्य व्यचारा अब यही जो उन्होंने लिखा साधव्य विचारा इसी से उन्होंने वो अनुमान प्रयोग किया है क्या किया है वहां पर जो आगे पुस्तक में लिखा है ना वो अनुमान प्रयोग किया है क्या किया है अनुमान इसीलिए उन्होंने लिख दिया कि यहाँ दो चीजें होना चाहिए उसको मतलब अनुमान नहीं हम बोल देते हैं। फिर इसका समझा इसमें इसी के आधार पर इसने लिख दिया क्यूँकी लगता है पाठ छूटा होगा क्षीर प्रवृत्ति ईश्वर अधिष्ठा साध्यवाद उन्होंने कहा की या, या प्रवृत्ति सासा चेतन पूर्विका जो भी संसार की प्रवृत्ति वा चेतन पूर्वक यथा रथ प्रवृत्ति है इसे रथ की प्रवृत्ति और किसके द्वारा कोई न कोई अधिष्ठाता है जब हम लोग अनुमान बनाएंगे तो कहा व्यक्ति बनी या, या प्रवृत्ति सासा चेतन पूर्वक यृत्तिमत्म तत्व चेतन पूर्वक यथा रथादि रथ है जड़ है फिर उसमें क्या है चेतन कोई न कोई उसका अधिष्ठाता है उसी प्रकार हमारा क्या होगा जो क्षीर की जो प्रवृत्ति है वह अभी क्या है क्षीर प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठिता प्रवृत्ति और रथ प्रवृत्तिवत रथ की जो प्रवृत्ति है वह चेतन से अधिष्ठित है उसी प्रकार क्षीर की जो प्रवृत्ति वह चेतन से अधिष्ठित होगी ऐसा अनुमान करेंगे इसका स्वरूप हो जाएगा माने चेतन प्रड़ प्रवृत्ति ही चेतना चेतनाधिष्ठात पूर्विका प्रवृत्ति रथाद प्रवृत्तिवत ऐसा अनुमान प्रयोग करेगा कि जो भी चेतन की प्रवृत्ति है वह कैसी है चेतन जो अचेतन की प्रवृत्ति व चेतन अधिष्ठाति की पूर्विका है क्यों प्रवृत्ति होने से रथाद प्रवृत्ति की तरह इस अनुमान में विविचार दिखाते हैं व्यभिचार उसे कहते हैं जहाँ साध को छोड़ के हेतु रहे जैसे पर्वतों धूमवान बनने हैं पहला पर्वतो वन निमान धूमात यह सीधा सीधा है कि जहां आग है वहां धुआं अर्थात पर्वतो वन्यमान धूमात में धूम है तो आग है अब उसको उलट दीजिए धूमवान बनने हैं जहां आग है वहां धुआं ऐसा नहीं है आग तो लोहा में भी जहां गर्म कर दिया जाता पर धुआं नहीं है इसको बोलते हैं व्यभिचारी उसी प्रकार यहां लिख रहे हैं क्षीर प्रवृत्ति ईश्वराधा त्रि निबंधन उसको हम साध्य करेंगे माने चीर माने अचेतन प्रवृत्ति ही चेतना धृष्टि पूर्विका प्रवृत्ति रथाधिपत तथे जो हमारा क्षीर की प्रवृत्ति वो चेतन से अधिष्ट होकर ऐसी बात नहीं है यहाँ पर आपने जो क्षीर की प्रवृत्ति को साध्य बनाओगे न साधव्य विचारा क्यों साधव विचार है क्योंकि देखा जाता है जो दुग्ध है उसका कोई चेतन नहीं फिर भी वह क्या है कि बहने लगता है कोई कह नीर प्रवृत्त ईश्वर निबंधे न साधत्वा न साधव्य विचारा इतना क्योंकि इनके यहाँ कोई ईश्वर तो है नहीं आप कहे गाय के अंदर ईश्वर बैठा है उसको दूध निकलवार हम ईश्वर मानते ही नहीं है कोई कहना यार साधार न विचारा प्रेक्षावतः प्रवृत्ति स्वार्थ कारुणाभ्या तत्वाद जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी प्रवृत्ति किस लिए होती है या तो अपने लिए या तो करुणा के लिए या तो अपना मान लेता है आपको स्वार्थ है स्वार्थ माने अपने आदमी के लिए होती है या तो कृपा की माध्यम से करुणा यही दो चीजें क्या है प्रवृत्ति की मूल कारण है ये कहना चाह कौन स्वार्थ करुणाभ्याम प्रवृत्ति ही व्याप्तवात् मन संबंधवात्च जगत सर्गा वर्तमान यदि वो पुरुष करुणा वाले स्वार्थ वाले सृष्टि के आदमी में वो पुरुष नहीं है जगत सर्गातम प्रेक्षावत प्रवृत्ति पूर्वक व्यावर्त मन कौन यदि स्वार्थ और करुणा यदि नहीं है तो प्रेक्षावान की प्रवृत्ति भी हो सकती नहीं है जब भी प्रेक्षावान की प्रवृत्ति होती है तो किम पूर्वक होती है स्वार्थ अपना मान करके अथवा लोग नहीं हम हमारे भी नहीं फिर भी क्या करुणा जाती है तब प्रवृत्ति होती है न चा नहीं अवाप्त शकली ईशीत भगवत जगत सजता किम अभिलेषित देखे सकल है भगवान वो कहना जा रहा है सांख की कह रहे हैं आप जिस भगवान को माने जाए वो भगवान क्यों प्रवृत्त होगा क्यों नहीं प्रवृत्त होता वो तो आप पुरुष है आप्त काम है उसको कोई इच्छा ही नहीं है और प्रवृति के प्रति क्या चाहिए इच्छा कारण है वो तो भगवान सब कुछ संपन्न है उसको तो आप काम है उसको कुछ चाहिए नहीं वो कैसे जहाँ प्रेरणा करे वही कह रहा है न चाह आप सकलीफ शीत न अवाप्त जो आप पुरुष है भगवान जो आप अवसर्ग है अवाप्त सकल ईपित भगवतो जो सब कुछ प्राप्त है ऐसे जो भगवान है जो सकल वस्तुओं को प्राप्त कर चुके हैं ईपित ईश्वित मान इच्छा विषय भूतस्य भगवत जगत सृजता किम अभिलेष तम भगवती जगत की सृष्टि से क्या लाभ होने वाला है क्यूँकी वो तो पहले से उनके पास सब कुछ है नापी कुण कह करुणा है करुणा के कारण वो प्रवृत्त हो रहे नहीं आ लो, लो में दो प्रकार के प्रवृत्ति है एक तो अपने लिए प्रवृत्व होता है करुणा के कारण तो भगवान अपने लिए तो प्रवृत्व हो नहीं सकते मतलब वेदांति ने कहा दो कारण से प्रवृत्ति हो रही है करुणा या तो अपने लिए तो कह रहा है सां ने कहा अपने लिए हो नहीं सकती तुम्हारे मत में भगवान आप तक काम है सब कुछ उनके पास पहले से विद्यमान है वो क्यों प्रवृत्व होंगे तब तो उसने कहा करुणा के कारण होंगे वो दूसरा नापी कारुण कारुण्ञ अश्य मने भगवता स्वर्गी प्रवृत्ति ही नहीं उस क्यों प्राक स्वर्गा जीवा नाम इंद्री शरीर विषयान उत्पत्तो दुखा भावे नम आपसे पूछ रहे हैं कि सर्ग रचना करना है जब दुख कमाएगा आदमी को जब शरीर होगा इंद्री होंगी तब हमारे विपरीत विषय का तब दुख होगा हम आपसे पूछे जब आदि सृष्टि चली थी तो उस समय किसी जीव थे नहीं जीवों के पास शरीर था नहीं जब शरीर था नहीं तो दुख भी नहीं था तो किस पर करुणा करेंगे इस दुख होता तब न दे करुणा करके इसलिए वही बड़ा युक्ति दे रहा है कि प्राक सर्गात्मा सृष्टि की पहले जीवान जितने जीव थे इंद्री शरीर विषयान उत्पत्त उस समय न उनके पास इंद्री थी न उनके पास शरीर था न रूप रस गंध ये सब विषय थे अनुत्पत्तो जब उत्पन्न ही नहीं थे तो दुख नहीं हो सकता है जब विषय से संबंध होता तब तो ना दुख होगा अतः दुख का भावना दुख का अभाव है कश्य प्राणी इच्छा कारुण्यम किसके जिस जिसके कारण दुख होता उस दुख को हटाने की इच्छा का नाम है करुणा जब कोई दुखी है ही नहीं है तो भगवान में करुणा कहाँ से आएगी करुणा आ नहीं सकती है वही कह रहे प्रहार माने हटाना प्रहान इच्छा कारुण माने दुख के प्रहान के इच्छा का नाम है करुणा अवा करुणा है नहीं कि उसमें कोई दुखी है ही नहीं ये दुख कब आएगा जब सृष्टि की पश्चात आएगा अतः सर्वोत्तर काल लिख रहा दुखिनो अवलोक्य कह नहीं जब सृष्टि हो जाएगी उसके बाद दुखी को देखेंगे तब भगवान में करुणा होगी तब प्रवृत्ति तो का अनुन्यास हो गया पहले सृष्टि हो तब उनको दुख हो तब करुणा हो जब करुणा हो तो संसार बना में इसी को बोलते परस्पर आश्रित तुम यानी ईश्वर की करुणा के अधीन कौन हो गए, जगत की सृष्टि और जगत की सृष्टि कब हो जब वो दुख हो जीवों में तो जब सृष्टि हो तब दुख हो तब दुख हो दुख की निवृत्ति के लिए परमात्मा अपनी करुणा करे और जब करुणा करे तो सृष्टि हो इसलिए कहने जा रहा अन्योन्याश्रया पथि ही दुख नो अवलोक के कारण तद दुरुत्तरम कहे तो गलत उत्तर है क्यों गलत है इतर इतराश्रयण कारुण सृष्टि यदि इतर रूप दोष से दूषित है इसलिए करुणा पूर्वक सृष्टि नहीं है आप तो यह जो सृष्टि है वह अनादि है और कौन करता है प्रकृति ही करती ईश्वर नहीं करता है यदि सृष्टिया वो कैसा नह कारुणे सृष्टि ही और सृष्टि तदा कार्य अनुन्या से हुआ जह को क्या हो कि हल का ज्ञान हो तो प्रत्याय इत का ज्ञान हो जब इत का ज्ञान हो तो हल का हल अंतम आदर में होता है उसी प्रकार आपका जब हमको गंधक का ज्ञान हो तो पृथ्वी का ज्ञान हो जब पृथ्वी का ज्ञान हो तो गंधक ग्राहक नासिका के यहाँ भी अन्योन्याश्रय यहाँ इन्होंने कह दिया जब करुणा का ज्ञान हो जब सृष्टि हो तब क्या जब करुणा हो तब सृष्टि हो जब सृष्टि हो तो करुणा हो इसलिए क्या हो गया अन्योन्याश्रय दोष आ गया तथा अपिचा करुणया प्रेरिता ईश्वर हम कहते हैं करुणा से यदि प्रेरित ईश्वर बनाएगा इस संसार किसी को दुखी बनाएगा क्यों दुखी बनाएगा कोई कहने जा रहे हैं यदि अपि करुणया प्रेरिता ईश्वर करुणा से प्रेरित ईश्वर है सुखनाय जंतुं सृजेत न तो विचित्रांत मैंने सुखी जीवों को बनाएगा कोई सुखी है कोई उदासीन है कोई दुखी है ऐसे विचित्र जीवों की रचना नहीं करेगा इसीलिए कहा जाता है ईश्वर ने सृष्टि नहीं की कह रहा क्यों ये सूत्र बता रहे हैं उनका कर्म वही वैचित्रात कर्म वही वैचित्राद वैचित्रम कर्म ने अदृष्टि की वैचित्र से संसार में विचित्रता है हम सब लोग अलग अलग किसी को बहुत बुद्धिमान है कोई मंद बुद्धि का कारण क्या है हमारा कर्म का वैचित्र उसी सृष्टि में वैचित्र ये सूत्र है वही कर्म के तो इन्होंने कहा कर्म के वैचित्र से क्या हो जाएगा जीवों में वैचित्र आ गया अतः भगवान करुणा से प्रे सृष्टि करेंगे करने पर भी यह कर्म के कारण अपने अपने दुख भोगते हैं इत चेतना कृतम अश प्रेक्षक कर्माधिष्ठाने इससे लाभ क्या हो जब कर्म के वैचित्र से ही सृष्टिया वैचित्र आ जा जाएगा तो ये भगवान मानने की आवश्यकता यदि मीमांसक कहता कि कर्म ही क्या करते है सबको फल देता है ईश्वर नहीं मानता कौन नहीं मानता मीमांसक भी नहीं मानता इसने कहा कि यदि कर्मे के परिचित्र से जगत का वैचित्र है तो फिर ईश्वर मानने की क्या आवश्यकता कह दिया यदि कर्म वैचित्र आ गए अस्य अश्यक्षेक्षावता कर्माधिष्ठाने माने जो प्रेक्षावान जो बुद्धिमान व्यक्ति कहना चाह रहा है कि कर्म का कोई अधिष्ठाता ईश्वर इसकी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सृष्टि का जो भेद वो कैसे हो जाएगा कर्म के परिलक्षण से ही हो जाएगा अतः ईश्वर का अस्तित्व इस प्रकार से भी सिद्ध नहीं हो सकता तदा अनधिष्ठान मात्रा देव अचेतन कर्मणा प्रवृत्ति हे इसलिए ईश्वर के और ईश्वर का अधिष्ठाता नहीं है उसके बगैर भी अनधिष्ठान मात्र से ही अचेतन जो कर्म है वो प्रवृत्ति कर लेते हैं, प्रवृत्ति हे है। तत्कार्य उस कर्मो का कार्य क्या शरीर आदि तत्कार्य शरीर इंद्री विषयानुत्पत्तो दुखानुत्पत्ते सुत उन्होंने कहे जो अचेतन जो कर्म है उस कर्म की प्रवृत्ति उपपत्ते है प्राक वह तद अधिष्ठान मात्रा उसके ईश्वर के अधिष्ठान के बिगैर उसके ईश्वर के अधिष्ठान के बिगैर अचेतन आपी कर्मणा प्रवृत्ति उत्पत्ति मान अचेतन जो कर्म है उसकी क्या हो जाएगी प्रवृत्ति हो जाएगी अतः तत्कार शरीर इंद्री विषयान उत्पत्त विषय आन उत्पत्त दुखान उत्पत्तिर अभी सुखवाद माने अब उसका कार्य कौन शरीर है इंद्री विषय उत्पन्न होंगे विषय उत्पत्ति होने पर दुख की उत्पत्ति हो जाएगी कोई विरोध अब नहीं है प्रकृते अचेतनाया प्रवृत् प्रवृत्तिर्ना स्वार अनुग्रह क्या प्रकृति किस लिए प्रवृत्त होती है वा अचेतन अपने लिए क्यों प्रवृत्त होगी उसका स्वार्थ अनुग्रह ना उसमें कोई करुणा है कर्म ही सब करते हैं इति प्रयोजकम ना उक्त दोष प्रसंग जो आपका नोन रूप जो दोष नहीं है क्योंकि यह जो प्रकृति की प्रवृत्ति होती है वो अपने लिए है न करुणा से है आपने कहा था प्रवृत्ति किस लिए होता स्वार्थम करुणार्थम यहाँ किसलिए प्रवृत्ति है परार्थम किसके से है और जड़ होने से करुणा उसमें हो नहीं सकती है इसलिए उसने कहा प्रकृति की प्रवृत्ति में दोनों हेतु नहीं जाएंगे परार्थ मात्रा ना प्रयोजक बस केवल परार्थ प्रवृत्त होती है न स्वार्थ से प्रवृत्ति है न करुणा करके यही उसका प्रयोजक सृष्टि में तस्मात सुष्ट उत्तम ईश्वर कृष्ण है बस वस् विवृद्धि निमित्तम तत्तम वो सही कहा है ईश्वर कृष्ण ने जो बात कही कि यह जो बस की निवृत्ति है अकिमर्थम तो उन्होंने कहा पार्थ नहीं परार्थम इसे वह क्षीर की प्रवृत्ति परार्थ होती है उसी प्रकार जड़ प्रवृति की प्रवृत्ति पुरुष के विमोक्ष के लिए हो जाएगी जड होने पर भी अब दे रहे हैं अठानवी अट्ठावन नंबर की कारिका में स्वार्थ दृष्टांतितम तद विभजते का स्वार्थ परार्थम प्रवर्तते ऐसा जैसे लोग अपने कल्याण के लिए प्रवृत्त होते हैं उसी प्रकार प्रकृति परार्थ के लिए प्रवृत्त होती है इसमें स्वार्थ जो दृष्टान्त है उस दृष्टांत जो दिया गया किसके लिए परार्थ प्रवृत्ति में स्वार्थ दृष्टांत दिया है उसे जो दृष्टांतित जो स्वार्थ उसकी विभाग पूर्वक उसका अर्थ करने जा रहे हैं औसुक्य निवृत्ति अर्थम यथा क्रिया सुप्रवर्तते लोक पुरुष से मोक्षार्थम प्रवर्तते तदवद अव्यक्तम उत्सुकता कहते हैं उत्कट कोटि का आकांक्षा जो हमारी बहुत आकांक्षा होती है तो हम लोग सोचते हैं चलो देख ही लिया जाए इच्छा शांत हो जाए आदि कहता है वही कहने जा रहे हैं कि हर आदमी अपनी इच्छाओं को तृप्ति के लिए प्रवृत्त होता है इसलिए प्रवृत्त होता है वही कहने आवश्यक के निवृत्ति अर्थम उत्सुकता इसे के नीचे औसुक्यम इच्छा हा। और उत्कृत कोटि कोटिका जो इच्छा है बहुत ज्यादा जो इच्छा है वही कहने जब उत्सुकता उस उसको बोलते हैं वही आवश्यक की उत्सुकता को उत्कृत कोटि की जो इच्छा है उसको निवृत्ति करने के लिए माना उसको शांत करने के लिए यथा क्रिया जो प्रवर्तते जो संसार के जो प्राणी है व क्रियाओं में काम करने में प्रवृत्त होते हैं उसी तरह यहाँ पर पुरुष से विमुख वहां था उत्सुकता निवृत्ति यहाँ पुरुष की विमोक्ष के लिए आत्यांतिक ऐकांतिक दुख की निवृत्ति के लिए तद वद अव्यक्तम प्रवर्तते जैसे लोग प्रवृत्त होता है अपनी इच्छाओं की निवृत्ति के लिए उसी प्रकार जो अव्यक्त है वा दूसरे के कल्याण के लिए दूसरा मान्य पुरुष के विमोक्ष के लिए प्रवृत्त होता है लोग तो अपनी स्वार्थ के लिए प्रवृत्त हो रहा है अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए अब प्रकृति करती है पुरुष के विमोक्ष के लिए औुक्यम इच्छा सा खल ईश्यमान प्राप्त इच्छा की शांति कब होती है जिसको आप चाहते वो मिल जाए इच्छा शांत हो जाएगी आप मिठाई खाना चाहते मिठाई मिल जाए आपकी इच्छा इसी के बोलते हैं संस्कृत में ईश्य मान ईश्मान जिसको हम चाहते हैं जिसकी हम चाह करते हैं संस्कृत में बोलता है ईश्यमाण माने इच्छा का विषय और जब इच्छा का विषय पदार्थ मिल गया इच्छा का विघात हो गया माने इच्छा शांत हो गई वही करण प्राप्त हो इच्छा सा इच्छा निवर्तते ईश माण यहाँ ईश है स्वार्थ अपने तो तो लिए है अतः लक्षण फल से फल कौन होता है जो इच्छा भी सही बहुत होता है जो हमारा इष्ट होता, होता है वही फल होता है जिसको हम चाहते हैं वही फल होता है दाष्टान्त ये हुआ दृष्टान्त दाष्टान की योजती पुरुष विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत अव्यक्तम तदवत यथा लोक प्रवृत्ति देखी गई है उसी प्रकार प्रकृति की प्रवृत्ति पुरुष के विमोक्ष के लिए होती है जिसे लोक में अपने स्वार्थ के लिए प्रवृत्त होती है यहाँ केवल पुरुष के विमोक्ष के लिए परार्थ प्रकृति की प्रवृत्ति होती है अब ये कहेंगे कि प्रकृति का पुरुषार्थ प्रवर्तक है तो फिर उसका निवर्तक कैसी होगी प्रकृति उस पर आगे जो उनष जो कार्य का है वो लिखने जा रहे ननु भवतु प्रकृति पुरुषार्थ प्रवर्तक पुरुष का जो अर्थ हुआ विमोक्ष अफवर्ग वो अपवर्ग अथवा भोग के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती आपने सिद्ध कर दिया अर्थात प्रकृति की प्रवृत्ति में मूल कारण है पुरुषार्थ माने अपवर्ग मोक्ष अथवा पुरुष का भोग ये दो ही कारण है वही कहने यदि भवत् प्रकृति ही पुरुषार्थ प्रवर्त का पुरुषार्थ उसका प्रवर्तक हो जाए परंतु उस पुरुष की विवेक के द्वारा प्रकृति की निवृत्ति कैसे होगी निवृतस्तु कुतस्त्या प्रकृति है प्रकृति की निवृत्ति कुतस्त्या कैसे होगी क्योंकि या तो प्रकृति पुरुषार्थ के लिए प्रवृतक है जो प्रवृत्त वो निवृत्त कैसे होगा का ऐसे निवृत्त होगा एक दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं ऐसे निवृत्त होगा इत रंगस्य से निवर्तते नर्तकी यथा नृत्या पुरुष से चाथात्म प्रकाश बिन्वर्तते प्रकृति ही इसे यार रंगस्य रंग मान रंग मंच में बैठे हुए सभी लोग मानी परिषद जितने गण हैं उनके सामने नर्त नृत्य करती है और जब नृत्य समाप्त हो जाए चली जाती है जब चली जाती है तो बदल गया मतलब उसका वेशभूषा तो फिर दोबारा वो नहीं आती है तो जैसे कह रहे हैं कि रंगस्य रंगस्य दर्शय नर्तकम दर्शित्वा नृत्यात यथा नर्तकी निवर्तते जैसे परिषद को क्या करती है वह जो नर्तकी है अपने नृत्य को दिखा करके हट जाती है उसी तरह यहाँ पर पुरुषस्थ तथा आत्मान पुरुष के सामने अपना आत्म निवेदन करके प्रकृति क्या जाती है विनिवर्तते लौकिक दृष्टांत में भी जो लोग जैसा कहते हैं जो इच्छाएं हैं प्रकृति पद बाद जो है उनकी अपने स्थिति के बाद में वो क्या हो जाते हैं चले जाते हैं उसी प्रकार पुरुष के सामने तथात्मान प्रकाश अपने स्वरूप को प्रकृति दिखाती है प्रकृति जब दिखाती है उसके बाद चली जाती है तो बताएं क्यों चली फिर द्वारा क्यों नहीं जाती है तो कहेंगे अत्यंत तो वो लज्जावान प्रकृति है जब लज्जावान प्रकृति है तब फिर वो पुरुष के पास द्वारा नहीं आती लज्जा के कारण आगे दृष्टांत देंगे आगे श्लोक में इसलिए पहला उन्होंने कहा कि जैसे रंगमंच में स्थित जो संपूर्ण परिषद है उसके सामने जैसे नर्तकी अपने नृत्य नर्त को दिखाकर के नृत्य से हट जाती है वे संसार रूपी रंग में पुरुष को अपने आत्मा का निवेदन करके प्रकृति हट जाती है क्या हो जाती है यही निवृत्ति का हित हुआ उसी बात को लिखने जा रहे हैं रंगस इति स्थानीन स्थानीना मन रंग का मन रंग ये हाई वह स्थान जहाँ कार्यक्रम होता है उसको रंगमंच जिसको बोलते हैं वह स्थान है तो यहाँ रंग से ले रंग में बैठे हुए जन क्या लेना है रंग से क्या लेना है रंग में बैठे हुए जो समग्र जन है उनका नाम है परिषद वही कहना रंगस इति स्थान हुआ इसे काशी स्थान हुआ वहां क्या है काशी में रहने वाले लोग वाराणसी है मतलब वाराणसी में रहने वाले लोग आए रंग मत रंग को हटाई मैंने दिखाई मतलब रंग में स्थित जो लोग उनको नृत्य दिखाती है रंग सिना पार उपलक्ष्य परिषद जो उपस्थित जो लोग उनको मुख्य मुख्य जनों का यहाँ उपलक्षक है आत्मानम शब आद्यात्म ना पुरुषाद प्रकाश मान शब्द आदि के माध्यम से अपने को प्रकाशित करती है कौन यहाँ प्रकृति वहाँ कौन प्रकाशित किया था तो नित्य ने यहाँ प्रकृति जो शब्दाद्यात्म न सुगुण व्यक्ति मापन ही शब्दादि भी जो शब्द हैं उनके माध्यम से जो शास्त्र आदि रूपी जो वाक्य हैं उनके माध्यम से पुरुष भेदे नग अलग अलग पुरुष हैं इसलिए उनको क्या करती है अपने आत्मा को प्रकाशित करती है ये हुआ उनचास उन, उन, कारिका अब साठ कारिका का उपक्रम करने जा रहे हैं त्यादे तवर्तताम प्रकृति ही पुरुषार्थम क प्रकृति पुरुष की प्राप्ति के मन पुरुषार्थ माने अपवर्ग अथवा तो भोग के लिए प्रवर्तताम प्रकृति हो जाए तो हो जाए क्या दिक्कत है प्रवृत्ति करें परंतु पुरुषार्थ उपकृतात् प्रकृति लक्ष्य थे क्योंकि जब पुरुष से उपकृत प्रकृति हो जाएगी तो उसको तो लोभ होना चाहिए बार बार जाना चाहिए सब तो क्या होना चाहिए वही कहने जाए पुरुषात् जो उपकृत पुरुष है वो क्या चाहेगा कि मैं इसको प्राप्त करूं जो क्या कह कहेगा वो चाहेगा ठीक है प्रकृति न जाए पुरुष तो चाहेगा उस प्रकृति उल्ट कहना चाह रहे हैं कि ठीक है प्रकृति गई उसने भोग और अफबर को दिया परंतु जो पुरुष इस प्रकृति के द्वारा उपकृत है वो क्या चाहेगा पुनः प्रकृति को चाहने लगेगा लक्ष्य थे मैने प्राप्त करना लगेगा जैसे से दृष्टान दे रहे हैं कंचित उपकारम आज्ञा संपादन आराधिता इव आज्ञा पैतुर भुज्या माने दासी जैसे किसी ने का कंचित उपकार कुछ उपकार करने वाली जैसे वो दासी है आज्ञा का संपादन करती है आराधितादी माने किसी के द्वारा बहुत उसका सम्मान किया गया है पुनः क्या आराधिताद अज्ञापितुर जो आज्ञापिता होता है उसके पास पुनः पुनः जाने लगती है माने भुज्यामा ने दासी गच्छी तत्र पुना पुण्य उस व्यक्ति जिसके द्वारा वह सम्मानित की जाती है उसके पास वो क्या करने लगती है वही जो हम बता कि एक बार पुरुष ने जीवा प्रवृत्ति बन गई तो वह बार बार चाहता है तो जिस पुरुष ने वह अज्ञातित है आराधित है और कुछ उसने उपकार कर दिया जिस व्यक्ति ने उसके प्रति प्रकृति अपने आप जाएगी उसी प्रकार का यहाँ जाना चाहिए दासी की तरह इसे भुज्या दासी न परार्था क्यों तो अपने लक्ष्यमान स्वार्थ निबंधना अपने इच्छा की पूर्ति की निमंत्रण बार बार पुरुष के पास जाती है उसी प्रकार को भी जानता था न परार्थ हो अस्या आरम्भा प्रकृति का आरम्भ प्रार्थ नहीं है स्वार्थ है जैसे लोक में किसी के द्वारा सम्मानित आराधित कोई स्त्री अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार उसके पास जाती है उसी प्रकार या प्रकृति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुरुष के पास जाती है ना कि पुरुष के परार्थ नहीं है ये कहना चाह रहे हैं उस प्रकार ये नक्ष बनाया परार्थो अरारंभ माने पुरुष के लिए आरंभ मैंने अपने स्वार्थ के लिए इसका आरंभ है इसलिए इत आह नाना विधि उपाय उपकारण पुंसा गुणवत् गुणस्या तथा भवचरति तत्कारोंने कहा गुणवान अपि उपकारी भृत्यो निर्गुणता याति इनको कहने जा रहा है नानाविध उपाय किमस्पकारुपकारिण पुरुष नाना विध उपाय के द्वारा क्या करती है नौकर अपने पुरुष का उपकार करता है वह जब उपकार हो जाता है तो वह क्या करना चाहता पुरुष पर उस पुरुष क्या करना चाहता है उस पर अनुकंपा अनुकना चाहता लोक में देखा जाता है वही लेकर नाना विध ही उपाय ही, किंग कृतम उपकारण अनुपकरिण पुरुष नाना विध उपाय के द्वारा उपकारी जो पुरुष है। और जब उपकारी हुआ पुरुष है और किनके द्वारा नाना उपायों के द्वारा और स्वयं इसकी दृष्टि से उपकारी अपने दृष्टि वो अनुपकारी है इसलिए अनुपकारिणा पुषा जो अनुपकारी जो पुरुष है अर्थात नाना गुण वाले जो नौकर ने उन्होंने अपने गुण के द्वारा भक्त ने अपने मालिक को प्रसन्न किया क्या किया प्रसन्न होने पर फल देकर के वह द्वारा वहां आता नहीं है वही कहा अतः गुणवती अगुणस्य सतह माने जो गुणवान है एक है अगुण है वही गुणवती अगुण से सतह तत्कार्यम माने जो गुणवान है वो अगुण का जो कार्य है तत्कार्यम अपारम चलती मैंने उसके कार्य को अपार हटाने के लिए प्रवृत्त तो हो जाता है कैसे तब उसी को स्पष्ट कर रहे हैं सांधिकार यथा जैसे कोई व्यक्ति है यथा गुणवान अप उपकारी जैसे गुणवान है कोई उपकारी नौकर बहुत गुणवान है और बहुत अपने मालिक की सेवा करता है परंतु निर्भत्यो निर्ग, निर्गुण अतएव अनुपकिणी स्वामीनी निष्फलाराधना ये कहता और ये भी बहुत गुणवान है परतु वो जो वृत्त जो निर्गुण कब हो जाता है जब देखता है मालिक हमारा सही नहीं बहुत सेवा की परंतु ये प्रसन्न होने वाला तो अब आदमी उसकी उपेक्षा करने लगता है तो वही बड़ा सुंदर दृष्टन दे रहे हैं यद्यपि गुणवान अपी भुणवान है उपकारी वृत्त तो फिर भी निर्गुणों कु निर्गुणों अत अनुपक स्वामी ने जो अनुपकारी यदि मालिक मिल गया तो वही वृत्य क्या हो जाता निर्गुण हो जाता क्योंकि उसकी सेवा करना विफल है क्योंकि यह है कृतघ्न व्यक्ति हमको ना उपकार नहीं करेगा ऐसी भावना से क्या हो जाता है हट जाता है तो वही अनुपकारिणी स्वामी नहीं निष्फलाराधनम इस अनुपकारी की स्वामी में जो इसकी सेवा करें हमारा निष्फल हो जाएगा निरर्थक चला जाएगा एवं वह भ्रत अपने कार्य को छोड़कर चला जाता है वहां से निर्गुण हो जाता है हट जाता है भाव है एवं प्रकृति ये कहने जा रहा है या क्या है सत्यमिंग तपस्विनी गुणवती उपकारणी माने जा जो हमारी प्रकृति है गुणवान तीन गुण है उसमें और कैसी है उपकारणी है उपकार करने वाली है अभी अनुपकारिणी निर्गुण जैसे अनुपकारी जो निर्गुण जैसे वहा नौकर गुणवान है परंतु उसका मालिक मिल गया निर्गुण जो उपकार करने तो छोड़ के चला जाता है उसी प्रकार यहाँ उपकारी कौन है हमारा प्रकृति उपकारी है और क्या है गुणवती है परंतु जो पुरुष है वो तो निर्गुण नहीं गया है अतः अनुपकारिणी निर्गुणे जो उस प्रकृति की आराधना करने से कभी उसको फल ना देने वाला ऐसा अनुपकारी जो निर्गुण पुरुष है व्यर्थ परिश्रमा अब ऐसा हमारा परिश्रम करना इसके सामने व्यर्थ है ऐसा भाव करके फिर वह प्रकृति कभी वहाँ आती नहीं है अतः परिश्रमा व्यर्था व्यर्थ परिश्रमी थी पुरुषार्थम एवत न इसलिए पुरुष की अर्थ के लिए प्रवृत्ति होती है न स्वार्थ जैसे उस नौकर गुणवान था आ उस अपने राजा का खूब उपकार किया और जब अपनी बात उसने नहीं दिया इसका मतलब उसके लिए प्रवृत्त था अपने लिए नहीं उसी प्रकार या प्रकृति निर्गुण पुरुष के लिए प्रवृत्त उपकारी अपने लिए नहीं है तस्मात पुरुषार्थ में यदते प्रकृति न स्वार्थम इति सिद्धम रजकारि का नाना विधेय ना उपाय उपकारिणी प्रकृति अनुपकारिण पुस अनुपकारी कौन है पुरुष है उसके सामने नहीं आती है क्यों नहीं आती है वही स्थिति वो निर्गुण है कुछ दे नहीं सकता है अतः प्रकृति नहीं आती और इसका दूसरे दृष्टान से पुनः उसी बात को कहने जा रहे हैं इकसठ नंबर कार्यक्रम सदेत नर्तकी नृत्यम परिषदभ्यो दर्शय निवृत्तापि पुनः तदृष्टि कौतूहल आत्वर्तते जैसे किसी ने कहा आपने दृष्टान्त दिया कि रंग मंच में स्थित जितने दर्शक हैं, उस दर्शक दीर्घा को सम्पूर्ण वृत्य दिखा करके पुनः व नर्त की वहाँ नहीं आती आपने कहा ऐसी बात नहीं है जैसे कोई कहीं मंच होता अच्छा गाना नृत्य करता तो लोग हल्ला मचा की दोबारा लाइए दोबारा लाइए वो ये दृष्टान्त दे, दे रहा है यश्या देहता नर्त की नृत्यो दर्शित्वा नर्तकी ने अपने नृत्य को महा उपस्थित लोगों को दिखा करके निवृत्ता चली गई परंतु पुनः तद दृष्टि कौतूहलात लोगों ने कौतूहल पुनः देखने की बार बार हम उसको देखना चाह रहे हैं भाई हमारे सामने प्रस्तुत करिए हल्ला मचाने लगे ऐसी दृष्टि कौतूहलात पुनः नर्तकी की प्रवर्त आ जाती यथा तथा प्रकृतिरअी पुरुषाय आत्मान दर्शित पुरुष को अपना स्वरूप दिखा करके निवृत्त होने पर भी पुनः प्रवृत्त हो जाएगी पुनः बंधन में ला देगी ये दृष्टान दिया प्रकृतिर भी पुरुषाय आत्मान दर्शित निवृत्तापि पुनः प्रवर्तिष्यति निवृत्त होने पर भी पुनः प्रवृत्त हो जाती इत्यता है वहाँ और यहां की प्रकृति में बहुत अंतर है हुआ जो नृत्य और प्रकृति में थोड़ा अंतर बताने जा रहा क्या अंतर है प्रकृति विसर्ग ना पाले हैं प्रकृति पूल में प्रकृते है नहीं हमको याद इसलिए इसमें नहीं है होगा प्रकृते है सुकुमार तरम नकिंच दृष्टि में मतिर्भवती या दृष्टास्मीति पुनर मुपैत पुरुष से उन्होंने कहा जैसे वहां तो आपने कौतूहल भाथ के अपन यहां दोनों में अंतर है प्रकृति सुकुमार धर्म माने अत्यंत हमारी प्रकृति वो कह रहे हैं प्रकृति बहुत कोमल है अत्यंत कोमल होने के कारण न किंच में मथिर भगवती मेरा कोई नहीं कोई मेरा नहीं उसके मन में ये आन का मतलब है उस प्रकृति में यह एक वृत्ति उत्पन्न होती चैतन्य की प्रतिबिंब से प्रकृति सुकुमार तर्म अत्यंत सुकुतुमार होने से ना किंचिति में मतिर्भवती मेरा कोई नहीं को मती होती है या दृष्टाअस्मा भी ही। या दृष्टास्मि मैंने दूसरे के द्वारा मैं देख ली गई हूँ ऐसा सोच करके या दृष्टास्मी थी पुनर्दर्शन मुपै थी पुरुष जो कहती मैं देखी गई हूँ उसके प्रति क्या हो सकता है पुरुष पुनर दर्शनम उपै वह तो दर्शन के लिए पुरुष के आ सकती है कि मैं देखी गई हूँ प्रकृति अत्यंत सुकुमार है मेरा कोई है नहीं इसलिए वो दोबारा नहीं आती जैसे उसी को और स्पष्ट कर रहे कौन मुझे सुकुमारता अपी पेशलता हा पर पुरुषार्थ दर्शन असहिष्णुता इसका स्पष्ट कर दिया कि सुकुमारता क्या चीज है माने एकदम कोमलपन पेशलता मैंने मजबूती अपेषल मैंने एकदम मजबूती से शून्य उसका अंत यहाँ पकृत में क्या लगेगा दूसरे पुरुष की दर्शन को वो सहन नहीं कर पा रही है क्या नहीं कर पा रही है पर पुरुष दर्शना असहिष्णता दूसरे पुरुष की दर्शन करने में असमर्थ है मैंने अपने पुरुष के दर्शन करने में असमर्थ का नाम है सुकुमार तर अर्थात किसी को अपने शरीर को दिखाने में वो असमर्थ हो गई उस पुरुष को जैसे एक दृष्टांत देने जा रहा है की यहाँ ले है असूय बिगलिता कुलबधू अतिमंद मथरा प्रमागित शिचयांचला चेदक्येण यदा तयते अपृत्ता इन्होंने कहा कि जैसे एक दृष्टान दे रहे हैं राज स्त्री को बोलते हैं असूर्यम पश्या राजदारा ना सूर्य याम पश्यती जिसे सूर्य देख नहीं सकता तो किनको नहीं दे सकता जो कभी धूप में ना निकले राजाओं की स्त्रियाँ इनको क्या है बोलते हैं साहित्य शास्त्र में असूर्यम पश्या राजदारा न पशंती सूर्यम इति असूर्य सूर्य पस्या कैसी वो असूर्य पस्या तीन चार दृष्टान जैसे घटा रहे दृष्टान के द्वारा असूर्य पी कुल जो कुल हैं बड़े लोगों के जो घर में रहने वाली जो माताएं हैं वह अत्यंत कुल कैसी है और सूर्य को नहीं देखना क्यों आगे देखते हैं कुलबधू अति मंदाक्ष मंथरा मंदाक्षम त्रपा तेन मंदाक्षम माना उनके धीरे धीरे छोटे छोटे तो आ कोमल ऐसे नहीं पड़ती आदमी का तो आंख में क्या हो जाता है वो तो चमक जैसे आ जाता है वही कह रहे मंदाक्ष एक हुआ जिस कारण से उनके नेत्र प्रकाश सूर्य के कारण वो प्रकाश में उतना अच्छे नहीं का इसलिए वो धीरे धीरे चलती है आंख में चोली सी धीरे धीरे चल रही है इसलिए मंदाक्षम एक दृष्टान दिया दूसरा त्रपा मंदाक्ष का माने त्रिपु लज्जाया क्ष लज्जा मंदाक्षम माने त्रपा त्रपा लज्जा त्रिपु लज्जायाम मन लज्जा के कारण वो क्या करती है मंथरा पर दर्शन अप्रवृत्ता लज्जा है ये दूसरे को देखना नहीं चाहती याद यह मंदाक्ष माने त्रपा मन लज्जा तीन उस त्रप के द्वारा मंथरा मन धीरे धीरे प्रवृत्त है पर दर्शने अप्रवृत्ता मंथन माने दूसरे के दर्शन में वो प्रवृत्त नहीं होती कुलवध एक अति मंदाक्ष माने अत्यंत लज्जा के कारण वो क्या है मंथरा पर दर्शने अप्रवृत्ता दूसरे के दर्शन में प्रवृत्त नहीं हो रही क्यों और दूसरा एक दृष्टांत दे रहे हैं क्या प्रमादात कहीं गलती से उनका जो घुघुट के गिर गया तो कितना वो ल जाएगी फिर वो घुस जाएगी फिर कितना पकड़ के लाइए आ नहीं सकती जो ऐसी माताएं होती है तो वही कहने जा रहे हैं आगे उसके लिए प्रमादात माने गलती से बिगलित क्या होना चाहिए तो बिगलित बिगलित सिचयांचला इसको बोलते चितपट प्रांत मान जिसका मुख से गिर गया है वह जो पर्दा ऐसी स्थिति में गलती के कारण वो स्त्री का कहलाएंगे विगलित सिंचान चला जो मैंने विगलित हो गया गिर चुका है अंचल मैंने ऊपर जो ढकने वाला जिनका ऐसी जो स्त्री है विगलित वही प्रमादात बिगलित सिंचान चला चित पट प्रांता मैंने उनका पट गिर गया इसके कारण वो देखी गई माने चेत अवलोक तिथि किसी ने देख लिया तदा किम करो थी पर पुरुषेण तदा असौ यथा प्रयति अप्रमताम ये सेवा इतना प्रयत्न करती भगने के लिए छुपने के लिए संकोच सामने नहीं आती है यही हो गया हमारा परपुरुष दर्शन सहिष्णुता हो गई यही उसकी हो गई सुकुमारता वही घटाने के अर्थ किए उन्होंने इत चेद आलोक्य थे यदि ऐसी स्त्री को देख लिया पर तदा असौ तथा प्रयति अप्रमत्ताम यथा ये एनाम ना न पुरुषांतराणी पश्चिंती व इतने अप्रमत्ता आप्र, मान प्रमाद रहित होकर के ऐसी जगह वह प्रवृत्त होती है कि जैसे कि इसको कोई दूसरा आप देख ना पाए न ये पुनः पुरुषांतराणी दूसरे जो जो जिन्होंने देख लिया देख लिया इसके बाद दूसरे पुरुष को देखना ना पाए इसे छुप जाती है एवं प्रकृति रपी कुल बधू प्रकृति भी क्या कुलबू की तरह है उससे भी अधिक है कह रहा है संकुचित है और प्रकृति रि कुल बधुतो भी अधिका दृष्टा वो तो कुल बधूत दो चार आदमी देखा है यहाँ तो हजारों लोगों ने देखा है इसीलिए कह रहा है कुल बधुता अधिकादृष्टा विवेकीन पुनर्न दृक्षते जब विवेक हो जाता है तो पुनः किसी के सामने जाना नहीं चाहती है पुनर्न दृक्षते इत्य इस प्रकार से उन्होंने क्या किया इस कार्य की जब विवेक हो जाता है तो पुरुष दर्शन गोचरम नगम पुरुष के दर्शन के लिए मतलब पुरुष के सामने वो जाती नहीं है जब उसको विवेक हो जाएगा तो नहीं जाएगी जब विवेक नहीं है तब जाती तब तक जहाँ विवेक हो गया वो नहीं जाएगी अब बासठ नंबर कार्य का आरम्भ का पुरुष सिद अगुणों अपरिणामी आपके यहाँ पुरुष क्या ठीक है चलो मान लिए कि प्रकृति दोबारा पुरुष के सामने नहीं आएगी मुक्त हो गए आप कहना चाह रहे हैं पर तो हम आप कह रहे हैं आपके यहाँ पुरुष कैसा है निर्गुण है उस, कुछ करता भी नहीं है भोगता है केवल और कैसा है परिणाम भी नहीं होता है घटपटादी रूपेण तत्त रूपेण बैगन सदी तथा पुरुष पुरुष से पुरुष क्या है अगुण है और कैसा है अपरिणामी है कथम अस्य पुरुष ऐसे व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिलेगा जो निर्गुण है परिणाम से? शून्य क्यों मुच धातु काने जा रहा है क्या होता मुच का तो मुचिर विमोचने बंधन खोलना जब जुड़ेगा तना बंधन खोलने का और निर्गुण होने तो संयोग गुण रहेगा नहीं संयुक्त हो तब प्रकृति उसको विवेक के द्वारा छोड़े और जुड़ा है ही नहीं है तो मुक्ति कैसे उसको मिलेगी ये पक्ष बड़ा सुंदर मना रहे हैं कथम अश्य मोक्षा जो मुचेर बंधन विश्लेषार्थक मुच धातु का है जो बंधन होता है उसका विश्लेष मान विभाग करना ये मुच धातु का अर्थ है सा और क्लेश। उन क्या विद्या स्मिता राग देशा पंच क्ले पंच क्लेश है इन को हटाना ही क्या है मुक्ति हने जा रही है वही कहने जा रहा सा बासना क्लेश कर्म आशया नाम बासना के जितने कर्म क्लेश जितने कर्म आशया क्लेश मूलता ऐसा सब युग सूत्र बता रहे जा रहे है तो वही कहने जा रहे हैं वासना क्लेश कर्म आशया बंधन संगीत इनका नाम बंधन इनके बंधन क्या है तो वही माने यो अविद्या, स्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश जो पंच क्लेश है कैसे क्लेश है वासना की सहित ऐसे जो कर्म आश सब के सब माने क्या कहना चाह रहे हैं वासना व संस्कार उसके बाद कहना ऐसी स्थिति न यही है बंधन संगीताना। पुरुषे अपरिणाम असम्भवाद और जो पुरुष अपरिणामी बंधन उसमें हो ही नहीं सकते जिनको आप बंधन मानने जा रहे हो ये सब वृत्ति विशेष है और वृत्ति का नाम होता है परिणाम उस पुरुष में परिणाम होगा नहीं तो ना तो उसमें हमारा विद्या स्मिता राग द्वेष ये क्लेश होगा ना उसमें संस्कार होगा ना ही दृष्टा दृष्टाधृष्ट जन जो वेदनी उसको बोलते हैं कर्माशय है। कर्म मान्य दृष्टाधृष्ट द्रिष्ट। उसकी जन्म जो वस्तु उसका नाम है कर्माशय तो आप क्या दृष्टाधृष्ट पुरुष में रहता नहीं पुण्य पाप को सब किस में रहता है धर्माधर्म बुद्धि में रहता है तो फिर या कोई उसमें जब बंधन है ही नहीं जिनको आप बंधन कहने जा रहे हो वो वस्तुए पुरुष में ही नहीं है तो बंधन को कैसे हटाएगी वो? यदि बंधन संगीता नाम पुरुषे अपरिणामी असंभवात अतएव अस्य न इसीलिए इस पुरुष को संसार भी नहीं होता प्रत्यभा अपर नामस्थित प्रत्यवाने मर चले जाए मृत्यु निरंतर इस स्थिति का नाम है प्रत्यभाव मरने के बाद जो अपने स्वरूप में स्थित हो उसका नाम है प्रेत्य भाव संस्कृत बोलते हैं वही कहने प्रेत्य भाव अपर प्रेत्य भाव का अपर नाम जो स्थिति वो अभी नहीं हो सकती क्यों निष्क्रियता जाएगा भी नहीं कहीं कि वो प्रेत्य भाव को भी प्राप्त हो जाए क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि वो निष्क्रिय है तस्मात पुरुष विमोक्षार्थमि जो आपने कहा पुरुष के विमोक्ष के लिए प्रकृति प्रवृत्त हो होती है तद रिक्तम प्रमत प्रलितून्यमें अर्थ रहितम जैसे एक पागल आदमी तमाम तमाम बातें बोलता रहता है उसमें कोई अर्थ होता नहीं है उसी प्रकार आप तमाम तमाम बातें पागलों की तरह बोल रहे हैं कि प्रकृति ये करेगी वो करेगी ये बंधन से मुक्त कराए उसमें बंधन हो तम न मुक्त कराए तो ये तुम्हारा प्रमत् प्रलाप की तरह रिक्तम मानी तुच्छ ठीक नहीं है रिक्त का ये अर्थ है इति रिक्तम बचा इति इमाम आशंका ऐसी आशंका को का ऐसा लोग कह सकते हैं इस आशंका को हृदय में रख करके और समग्र शास्त्र के उपसंहार की ब्याज से उपसंहार में सब कुछ कहना पड़ता है अर्थात इसीलिए इस आशंका उपसंहार ब्याजे न मैंने उपसंहार मैंने उसके समाप्ति की इच्छा से अब अभ्युपगछन नपि अपा अब अपा करोति मान इस आशंका को कुछ अंश में स्वीकार करते हुए आशंका को हटा रहे हैं कैसे हटा रहे हैं तो घटाने जा रहे हैं तस्मान न बद्धते न मुचते न पी संसर तिक्चित है जो आपने कहा पूरा घटा नो निबंधन है ना उसमें मुक्ति है ना चलता इतना अंश उसने ले लिया वही कर रहे हैं तस्माद नवद्यते न बध्यतेच्चित जीवा नवद्यते बध्यते कशित पुरुषो नवद्यते ना भी मुच्यते ना भी संसरती कश्चित कश्चित पहले माने कश्चित पुरुषा नवद्यते बध्यते कश्चित पुरुषा न मुच्यते नापि पुरुषा संसरति न कोई पुरुष मुक्त होता है ना कोई बंधन में है ना कोई संसार में है जो आपने कहा यह बात हम तुम्हारी मानते हैं परंतु कौन ये होता है मुक्ति बंधन किस पर है तो कह रहे प्रकृति में है प्रकृति में आरोप किस में किया है पुरुष में संसारती कहा संसारम का रचयती प्रकृति ही बद्धते का प्रकृति मुच्यते का प्रकृति वही कह रहे हैं संसारती बद्धति मुच्यते नाना आश्रय नाना धर्म के आश्रय कौन है प्रकृति है वही कह अध अध्धा, कर आपने जो प्रश्न किया ठीक है न कश्चित पुरुष बध्य कोई पुरुष संसार में बंधन को नहीं प्राप्त होता है और ज्ञानी करता न कच्चित पुरुष न ही कोई पुरुष संसार में घूमता फिरता है न कश्चित मुचते न मुक्ति कौन फिर करता है प्रकृति एवं नाना आश्रय बन प्रकृति ही नाना धर्मों को आश्रय हो करके बद्धते वही बांधी जाती है वही संसर वही चलती है संसार बनाती वही मुक्त होती है तब तो बंध मुक्त संसार फिर हुआ तो प्रकृति में सब बंधन भी प्रकृति में, हैं और भी में। है और मोक्ष भी प्रकृति में आरोप कहाँ किया जा रहा है पुरुष में जैसे वह आग का दाहकत तो धर्म में है आग में आरोप किसमें कर दिया उस में उसी प्रकार कहने जा रहे हैं जितना ये सब है वो किसमें है वही कहने जा रहे हैं बंधमुक्त संसार पुरुष है बंदमुक्त का जो संसार है वह पुरुष में औपचार लाक्षण के आरोपित कैसे दृष्टान नहीं था जय पराजय भ्रतगत युद्ध में कौन लड़ा सेना लड़ी तो सेना लड़ी पाकिस्तान की सेना हार गई तुम्हारे प्रधानमंत्री हार गया भारत का सेना जीत गई तो कहेंगे भा, भारत का प्रधानमंत्री जीत गया तो जय पराजय किन में वही सेना में माना किस में गया मालिक में वो वही दृष्टान दे रहे हैं यथा जय पराजय भ्रत गु और जय पराजय नौकर में रहने वाली हैं सब स्वामी उपचर्य चर्ते स्वामी में माने जाते हैं तदाश्रयण ना भृत्यानाम उसका आश्रय कौन है वो भी जय पराजय वाले मान लिए जाते हैं कौन नौकर वही कह रहे हैं तदाश्रय तदभागीवात मान जय पराजय के भागी कौन माने जाते हैं वृत्त माने जबकि होना किसमें औपचारिक स्वामी में तत्फल से सुख लाभ आदेश स्वामी संबंधात मान उनका जो फल है सुख और लाभ है स्वामी के संबंध उनमें ही मिलेगा किनको वही जो नौकर उन्हीं को ज्यादा होगा वही कहने जा रहे हैं तद फल है मान जय पराजय का जो फल सुख है, है। जय का पराजय का फल अल्लाह ने कहा है जय का फल वही करोक लाभ आदे स्वामी संबंधात भोग उसी प्रकार भोग पर प्रकृति गो जिस जय पराजय नौकर गथा मालिक में आरोप किया उसी प्रकार भोग और अपवर्ग भोग माने बंधन एक तरह कहा अपवर्ग माने जो मोक्ष ये दोनों दोनों प्रकृतिगत है फिर भी विवेका अग्रहत तो विवेक न होने के कारण पुरुष को बंद माना जाता है क्या माना जाता है? पुरुष बंधा इति सर्वम पुष्पलम माने सरलम माने कोई इसमें विरोध नहीं है अब बासठ तिरठ कारिका लिख रहे हैं कैसे आप प्रकृति में इसको आरोप करते हो अन्य वस्तु का अन्य कैसे आरोप कर दोगे वो प्रखान लिख रहे ननु अवगतम प्रकृति गता ये हमने समझ लिया प्रकृति में बंधन है प्रकृति में ही संसार है प्रकृति में ये मोक्ष है आरोप किसमें है पुरुष में वही ननु अवगतम प्रकृतिगता हम लोगों ने समझ लिया कि प्रकृति में संपूर्ण संसार बंद संसार आप वर्ग बंधन भी वही है बंधवान भोग भी वही है संसार भी वही है आप अफवर्गान मोक्ष भी उसी में फिर भी पुरुष उपचर्य पुरुष में बाना जाता है इति की साधना पुनर् प्रकृति है प्रकृति किम साधना एते मान प्रकृति में किसके कारण बंद संसार प्रकृति में कैसे आते ये हम तुमसे पूछ रहे हैं किम साधना हा? किम हेतु इति बंद संसार वर्ग प्रकृति प्रकृति के क्यों कहलाते हैं उस पर लिखने जा रहे हैं यहां प्रकृति जो रूपी सत्य भी रधनाती आत्मानत्मना प्रकृति सैव चा पुरुषार्थम प्रति विमोच हमारा ज्ञान वैराग्य है ज्ञान है वैराग्य धर्म है और ऐश्वर्य ज्ञान को छोड़ दीजिए धर्म ही बंधन का कारण है वैराग्य बंधन का कारण है अभिमान आ जाता है व्यक्ति को ईश्वर अनिवार्य सिद्धिये का यह सब बंधन का कारण है इधर अधर्म है ही बंधन का कारण तो ये सात आठ जो प्रकृति मान माने बुद्धि तत्व के जो आठ धर्म है चार सात्विक चार तामस तो सात्विक है ज्ञान वैराग्य धर्म और ऐश्वर्य और तामस कौन है तो अज्ञान है अधर्म है अनैश्वर्य अवैराग्य है इसमें ज्ञान को हटा दीजिए बाकी बचे सात ये सातों के साथ क्या करते हैं बंधन के कार्य वही लिख रहा है रूपयी ही सत्य भीरेव रेव बधनाती इन सात रूपों के द्वारा प्रकृति आत्मना आत्मानम बधनाती अपने द्वारा अपने को प्रकृति बांध लेती है जैसे हम लोगों ने मकान दुकान बनाकर अपने को बांध लिया कोई दूसरा नहीं बंधन करने आया आपको ना हमको हम लोगों ने अपनी जो सृष्टि की इसे पंचदशी में आता है कि जो जीव की सृष्टि वो बंधनकारी है जो भगवान के सृष्टि बंधनकारी नहीं है भगवान के बनाया पानी जल तेजन में कौन आसक्त हो रहा है आसक्ति कम आ जाती वही पानी रोड में बह रहा है यहाँ बाल्टी भर के हम रख लें अब फिर कोई छू दे तो झगड़ा हो जाएगा ये कौन कारण है कि हमारा है जो अपनापन आ गया वही यहाँ कहने जा रहे हैं कि यहाँ जितना सप्तरे रेव बधनाती आत्मानम आत्मना प्रकृति प्रकृति सात रूपों से अपने आप द्वारा बांधी जाती और सही वा सा वही प्रकृति पुरुषार्थम प्रति पुरुषार्थ जमाने अफवर्गम प्रति विमोचित एक रूप ज्ञान रूप जो विवेक विवेकक ज्ञान है एक रूप से क्या करती है मुक्त हो जाती है एक रूप से एक रूप कौन है विवेकक ज्ञान तत्व ज्ञान बर्जम जो तत्व ज्ञान जो रहित तो होता है सदा बदनाती कथम बदनाती धर्म भी सत्य भी वही धर्म कौन हुए भाव वही एक छोड़ देना ज्ञान अज्ञान अधर्म अनैश्वर अवैराग्य वैराग्य धर्म और ऐश्वर्य इन सातों के साथ बंधनकारी हैत्व ज्ञान है जब बधनाती धर्मादि भी सत्य भी रूपयी भावी थी पुरुषार्थम प्रति भोगाप वर्गम प्रति वो पुरुषार्थ भोगान दो ही पुरुषार्थ है भोगाप वर्गम प्रति आत्मना आत्मान अपने आत्मा वो तो अपने द्वारा ही एक रूपेण तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान कहते विवेकिया तत्व ज्ञान कहते विमोच अपने को छुटवा लेती अपने द्वारा ही पुनर्भोगवर्गो न करूती पुनः ना उसको भोग देती है न अफवर मैंने मुक्त को मुक्त नहीं को मुक्त हो गया एक बार हो गया अफार बार नहीं करेगी वही प्रकृति अब आया चौसठ नंबर की कार्य का आवगतम ईदृशम तत्व हमने समझ लिया कि प्रकृति ही सात रूपों से अपने को बांधती है और एक रूप से अपने को हटा लेती है ये हमने समझ लिया इससे यहाँ प्रकृति में क्या लाभ हुआ अवगतम ईदृशम तत्व तथा किम तेन को लाभ क्या फल हुआ इत्यता इत एव नामे नाहम इति न यात विशुद्धम केवलम उत्पद्य ज्ञानम ऐसा जब कर देता है मन तत्व याथात्म जो ज्ञान हो गया संशय जब ज्ञान हो जाता है उस पर यह स्थिति आ जाती है तत्वाभ्यास तत्व विषयक ज्ञानाभ्यास तत्व तत्वाभ्यास माने तत्व विषयक जो ज्ञान का अभ्यास है जो पीछे व्यक्ता व्यक्त ज्ञान इनका जो विवेक ज्ञान है उससे क्या हो जाता है तत्वाभ्यासात किम कि अस्मी मैं नहीं हूँ प्रगति कहेगी ना न मेरा कोई नहीं है ना हम मेरा कोई अस्तित्व नहीं इति से सम यह अपरशेष चिंतन कर दिए अविपर्यात विपर्य माने भ्रम अभिपर्य माने यथार्थ विपर्य माने ब्रह्म भ्रम का भावन है यथार्थ था। तो अभिपर्यात माने वास्तविक ज्ञानात, किम वास्तविकता से क्या जाता है केवलम विशुद्धम ज्ञानम उत्पद्य उसको विशुद्ध ज्ञान हो जाता है किसको प्रकृति को उसी से मुक्त कराती है तत्व विषयी भिसे ज्ञानम उपलक्षित यहाँ तत्व अभ्यासात है ना तो तत्व है पंचमी से तत्व उन तत्व हुए विषय विषय के द्वारा विषय माने ज्ञान लेना है तत्व ज्ञान मैंने तत्व से तत्व ज्ञान लेना है तत्व हो गया विषय और तत्व ज्ञान क्या हो गया विषय विषयी हो गया इसीलिए कहने जा रहे हैं ज्ञान उपलक्ष्य भिसाई उपलक तत्व विषय विषयी मैंने ज्ञानम उपलक्ष्य मैंने बोधयती उक्त प्रकारक तत्व विषय ज्ञानाभ्यासा जो उन्होंने कहा था कि जो इतने या पचीस जो तत्व हैं उनके विषय में चिंतन विचार करके उक्त प्रकार जो तत्व विज्ञान के अभ्यासात अभ्यास क्या चीज है वही दीर्घ काल निरंतर न सेवित जो भूमिका जो बैरा का जो स, ए, योग सूत्र बताया गया है उसी को यहाँ लिख रहे हैं अभ्यासात आदर निरंतर दीर्घ काल सेवितात सत्व पुरुष न्याय साक्षात् माने जो आदर पूर्वक निरंतर दीर्घ कल्पा सेवित करेंगे और सत्व पुरुष पुरुष अन्यता साक्षात् माने वास्तविक पुरुष के साक्षात् ज्ञान को तो क्या होता उत्पन्न होता है यदि अभ्यास तद विषय में ये नियम है जैसा हम अभ्यास करेंगे वैसे हमको ज्ञान होगा तो तत्व विषय का अभ्यास करे तत्व ज्ञान होगा यदि का हाँ, अभ्यास तद मेवा में साक्षात्कार उपजनयती माना जिस विषय का अभ्यास होता है तद की क्या होता हमारा साक्षात्कार उपजनयती उसी प्रकार का क्या होगा साक्षात्कार होता है तत्व विषय का अभ्यास है तो तत्व साक्षात्कार हो जाएगा उक्त इसीलिए मैंने कहा विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम कुशुद्धम विशुद्ध क्योंकि भ्रम रहित है अभी पर यह भ्रम शून्य शून्य होने से संशय विपर्य इति से अशुद्धि ज्ञान के शुद्धि क्या संशय हो जाना ज्ञान के शुद्धि क्या उल्टा हो जाना यही दोनों कारण उसकी अशुद्धि है और संशय विपर्य से रहित हो जाना ज्ञान की शुद्धि है पहले करें इति संशय विपर्य ही ज्ञान से अभिशु दिवचन तद इतम ज्ञानम विशुद्धम संशय विपर्य से रित ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान तद इदम उत्तम अविपर्यात विपर्य संशय का उपलक्षण है नियतम अनियततया गृहन संशयो संशय क्या चीज अलग बता रहे हैं अनियत वस्तु को अनियत जैसे स्थानोर व पुरुषों व एक कोई नियत निश्चित है वहां पर, पर वो एक नियत को अनियत रूप से दे है। इसी का नाम क्या है संशय बड़ा सुंदर संशय व्याख्या अनियत अनियततया एक नियत कोई ना कोई दो निश्चित है वहां पर ऐसे दो में से एक निश्चित वस्तु को अनियत देख रहा है यह पुरुष अथवा ऐसे ग्रहण देखता हुआ इसका नाम संशय विपर्य क्या नाम उल्टा दर्शन कर लेना रज्जू में सर्प देखना ये विपर्य है संशयो भी विपर्य है अथवा इन दोनों अंश में जैसे एक नियत वस्तु को देखने के लिए अनियतया देख रहा है इसलिए संशय और विपर्य कह रहे दोनों बराबर होगा जिसे नियत था रज्जु उसमें अन, अनियत उसने सर्फ देख लिया ये विपर्य है उतने अंश में कह रहे हैं विपर्याय और संशय में समानता है इसलिए यहाँ एक शब्द का प्रयोग कार्यक्रम किया अभिपर्याय जबकि विपर्य और संशय दोनों कहना चाहिए तीन अभिपर्या संशय विपर्याय भाव दर्शिता तत्व विषय संशय क्यूँकी तत्व विषय ज्ञान है संशय और विपर्य नहीं है और भी कहने जा रहे हैं स्यादे तत्व अब करने जा रहे हैं क्या ये, ये आगे वाले कारिका के लिए ऐसी कारिका कहना का भी है सियादे तत्पद्यताम ईदृशी अभ्यास तत्व ज्ञान हम आपसे कह ठीक है अभ्यास करिए तत्व हो जाए कोई दिक्कत नहीं हमको उत्पद्यता माने जायताम आप खो अभ्यास करिए करिए ब्रह्म ज्ञान हो जा मतलब तत्व ज्ञान के तात्पर प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो जाने दी विवेक हो जाने पर भी उत्पादता में ईदृशी अभ्यास तत्व ज्ञानम तथा अनादिथ्यादि मिथ्या ज्ञान संस्कारेण अनादि काल से आपको क्या पढ़ा हुआ मिथ्या ज्ञान है अतस्वीन तदबुद्धि संसार को अपना मान ले मिथ्या ज्ञान है वही कहना अनादि मिथ्या ज्ञान संस्कारेण जो अनादि मिथ्या, मिथ्या ज्ञान का जो संस्कार माना प्रकृति पुरुष का विवेक की शून्यता यही हो गया कि मिथ्या ज्ञान प्रकृति पुरुष का विवेक होना यथार्थ ज्ञान और प्रकृति पुरुष का जो विवेक से रहित होना ज्ञान ये हो गया मिथ्या ज्ञान ये कब से है किसी को पता नहीं अनादि है तो यहाँ का मिथ्या ज्ञान का अर्थ क्या है पुरुष का विवेक ज्ञान शून्यता मिथ्या ज्ञान है बोले गए तथापि अनादिना ज्ञान संस्कार प्रकृति पुरुष का जो वस्तुता जो विवक्त ज्ञान रहित ज्ञान से मिथ्या ज्ञानम जनितव्य मान्य जो मिथ्या ज्ञान का ये संस्कार रहेगा तो संस्कार तो स्मृतपन्न होता पहले अनुभव फिर संस्कार फिर स्मृति संस्कार जन ज्ञानम स्मृति तरह संग्रह में आया वही कारण अनाद जो मिथ्या ज्ञान का संस्कार है उस संस्कार से मिथ्या ज्ञानम जनितव्यम मिथ्या ज्ञान विस्तृत स्मरण होना चाहिए क्यों तथा चा तिमित उस मिथ्या ज्ञान से संसार है यदि मिथ्या ज्ञान संस्कार बेटा संस्कार ने यदि मिथ्या ज्ञान कर दिया तो मिथ्या ज्ञान की काम तो संसार बन जाएगा संस्कार का उच्छेद ही नहीं होगा कोई कार तन निमित्त से मन मिथ्या ज्ञान निमित्त विवेक ग्रह अभाव निमित्तस्य संसार से संसार है अनुच्छेद प्रसंगा संसार समाप्त ही नहीं रहेगा संसार बना रहेगा ब्रम का अर्थात यहाँ का व्यक्ता प्रकृति पुरुष जो विवेक ख्या संबंध पुरुष है उसको भी संसार बना ही रहेगा उच्छेद नहीं हो पा इस संदेह पर उन्होंने लिखा केवलम उत्पद्य ज्ञान क्या केवल शब्द का प्रयोग कैसे जाति विजाति सुगत वेद शून्य केवल ज्ञान रहता है अतः उत्तम केवलम विपर्य असंभिन्नमें तो मिथ्या ज्ञान से अमिलित यथार्थ ज्ञान होता है यदि अतः मिथ्या ज्ञान रहे यथार्थक ज्ञान होगा न मिथ्या ज्ञान है न संसार है यदि मिथ्या ज्ञान से युक्त होता है ज्ञान तो संसार रहता इसलिए कह दिया विपरियेण असमभिन्न असमिश्रित केवलम यद्यपि अनादिर विषय वासना यद्यपि यह जो आपका प्रकृति और पुरुष का जो अविवेक है वो अनादि है ये हम मानते हैं विषय की जो वासना वो अनादि है तथापि तत्व ज्ञान वासना तत्व ज्ञान की जो वासना जो संस्कार है तत्व विषयक साक्षात्कार तत्व साक्षात्कार को पैदा करता हुआ आदधत्या पैदा करता हुआ सक्या आदिमत्याद ये आदि वाला होता हुआ भी अनादि जो विषय वासना उसका छेद कर देता है जैसे न्याय में घटक प्राग भाव घट उत्पत्ति के पहले रहता है घट आ पर अनादि प्राग भाव मर जाता है उसी प्रकार यहाँ विवेक जो प्रकृति पुरुष का जो विवेका भाव है का है वह अभ्यास के द्वारा मार दिया जाता है छेता, क्यों एक नियम है यह ज्ञान का यह स्वभाव है तथ्य पक्ष पातो ही स्वभाव ज्ञान का यह स्वभाव है की यथार्थ को ही पकड़ता है और यथार्थ को हटा देता है यथा यथाहू कुमारी भट्ट कहते बच्चे ने यथा भूतार्थ स्वा स्वभाव से विपर्यी जो निरुपद्रव भूत है निशेषण उपद्रव युक्त जो हमारे कौन है निरुपद्रव भूत भूतार्थ स्वभाव सेयी है निरुपद्रव भूत जो अर्थ वाले स्वभाव विपर्यन उनका जो अभाव के द्वारा ना बाधो यत्न वत्वी बुद्धे उनका मन यत्न करने पर भी यथार्थ ज्ञान का विपर्य माने निरुपद्रव स्वभाव स्वभाव से ज्ञान से विपर्यी न बाध हो यत्न जो विपर्य खूब उसका मन लग भी जाए मिथ्या ज्ञान तमाम फिर भी उसे यथार्थ ज्ञान को बाध नहीं करता सकते क्यों बुद्धेश तथ्य पक्ष है बुद्धि का स्वभाव यथार्थ को ही विषय करती है वही कह निरुपद्रवा माने संशय उपद्रव से रहित जो भूत आत्म यथार्थक जो ज्ञान है वह भ्रमो के द्वारा अत्यंत यत्न करने पर निरुपद्रव भूत स्वभाव का नाम है ज्ञान निरुपद्रव भूत अर्थ विषय जो ज्ञान है उस ज्ञान को विपर्य माने मिथ्या वाले जो ज्ञान है अत्यंत यत्न करने पर उनका बाध नहीं कर सकते क्यों बुद्धि का स्वभाव है तत्व तो पक्ष पात न ही बुद्धि स्वभाव मान विपर्य को अनादार करके केवल केवल बुद्धि तत्व तो को ही समझती है भ्रम को हटा देती है कि ज्ञान स्वरूप मुक्त है ज्ञान का स्वरूप है ना न में न किम कथियती न अस्मि अनेन आत्मिक मात्र निषेधती मैं नहीं हूं मैने मुझमे कोई क्रिया नहीं मैंने सक्रिय मैं आत्मान नहीं हूं कह दिया ना सिमा ने क्रिया उसमें नहीं इसने दूसरा ने सीध कह रहा यथाहु कि है तो हो क्रिया सामान्य वचन एक नियम बताने जा रहे हैं कि यु क्री धातु होती है भू धातु और अस धातु ये एक एक क्रिया सामान्य को कहते हैं मैंने करो क्रिया है पाकंग करो थी गमन कोई ना कोई करो ती ती क्रिया को माने अस्तिमा ने स्थितो वर्धते कार्यम करवन अस्ति पठन नस्ती कोई न कोई अस्थि सभी क्रियाओं कह देते हैं और भगवती भी क्या कहते सभी क्रिया को कह देते हैं इसलिए इनको कहा जाता है केवल क्रिया को कहते हैं पचती माने पाक विशेष है करोति से सब कुछ आ जाएगा पाक करोती गमन करो ती गृह तो करोति त्रिया ने सामान्य क्रिया को कहा उसी प्रकार टिष्ठन अस्ति गच्छन नस्ति पठन नस्ती अस्त क्रिया ने भी क्या कहा क्रिया मात्र को कहा उसी प्रकार टिष्टन भवती इसने भी क्या क्रिया मात्र को तो यहाँ जो प्रयोग क्रिया नाश में जो अस्मि है यह क्रिया मात्र का उपलक्ष्य उसमें कोई क्रिया नहीं है क्यों क्रिभस्त क्रिया सामान्य वचना है क्रिभू और अस जो धातु होते हैं वो क्रिया सामान्य के वाचक हैं तथा चाध्यवसाया संकल्प आलोचना नीचातरणी जो अध्यवसाय करना कोई चार थे ना अध्यवसाय बुद्धि का कारण था अभिमान अहंकार का काम था संकल्प किन का काम था मन का आलोचन इंद्रियों चार क्रिया थे अंतराणी वाय सर्वे अंदर की चारों हो गए। बाहर जितना संसार का व्यापार है आत्मनि प्रति सिद्धा कोई भी आत्मा में अब व्यापार नहीं बचा क्या कह देने थे नासमी ऐसा कह देने पार न जाना वो लिखने जा रहे हैं यत आत्मनि व्यापार आवेशो नास्ती मैंने आत्मा में कोई व्यापार नहीं अहम कर्तरूपम ना मैं कर्ता रूप मैं क्योंकि कर्ता कैसे कहते हैं व्यापार आश्रय को उसमें ना कोई क्रिया नहीं है तो कर्ता भी नहीं है न हम इति कर्तरूपम रूपम न हम अहम जाना माने मे मैं जानता अहम जुहोमी अहम द अहम भुंजे इति सर्वत्र कर्तु यहाँ सब कर्ता मिलता है निष्क्रिय सर्वकर्तृत्व भावा जब उसमें कोई क्रिया नहीं है तो निष्कर्तिक हो गया जब निष्क्रिया वाला हो गया तो कर्ता का भाव हो गया इसलिए न हमसे कहना है क्रिया शून्य मैं हूँ तस्मात सुष्ट उत्तम ना हम ना हम गच्छाएं क्रिया वाला मैं नहीं हूँ अतएव नब मैं क्रिया वाला नहीं तो मेरी क्रिया नहीं अपने आप निकल गया न मै करता इति स्व मिताम लभते स्वाम इताम लभते मैंने वस्तु को प्राप्त करता है स्वामित माने स्व इच्छा विषय भूत को प्राप्त करता है परंतु तदा तदभा स्वाभावी की स्वामिता माने हर कर्ता अपने जो स्वामीपन को प्राप्त करता है जब वह व्यापार नहीं है उसका कोई है ही नहीं है तो जब मेरा होता तो मैं उसका स्वामी होता जब कोई मेरा बचा ही नहीं तो मैं किसी का स्वामी भी नहीं हूँ ना मेरा था न कष्ट स्वामी मेरा कोई नहीं मैं स्वामी भी नहीं हूँ तो तथा भावात स्वाभाविक स्वामी स्वामिता, उसमें तो स्वामीपन भी नहीं अथवा दूसरा अर्थ कर नुषोस्मी न प्रसव धर्म मैं पुरुष तो हूँ परन्तु मैं प्रकृति नहीं हूँ अर्थ कर दिया ना मैं अहम पुरुषोश्मी ना प्रसव धर्म पुरुषा अस्मि। मैंने उत्पत्ति करने वाला मैं पुरुष नहीं हूँ अप्रसव धर्मत्वासव धर्म अस अकर्तृत्व मेरे में कोई कर्ता ना हम अकर्तृत्वा जिस से वो कर्ता नहीं है ना स्वामी तामोल में स्वामी नहीं है ना में ननु एता वस्तु ज्ञातेशुआ स्वामी भी नहीं है किसी का कर्ता भी नहीं है उसमें कोई व्यापार भी नहीं इससे लाभ क्या हुआ ननु एता वस्तु ज्ञातेशु ये सब जान लेने से भी कश्चित कदाचित अज्ञातो विषयो अस्तु कोई विषय अज्ञात पड़ा है ऐसा इति तज ज्ञान जंतुवादिश्चित जो अज्ञान पढ़ा है उसका जब ज्ञान होगा तो बंधन हो जाएगा इसलिए कह रहा फिर बंधन हो जाएगा ऐसा होने से क्या होता है त्ञान अंत जंतु बंधिष्य अपरिशेषम उन्हें लिखा न कारिका में अपरिशेषम माने कुछ उसमें बचता ही नहीं नम इति अपरिशेषम कारिका में लिखा था अपरिशेषम मन नास्ती कंचित अस्मिन परिशिष्टम इसके बाद में कुछ जानने योग्य है ही हमको नहीं है इसलिए कोई अज्ञात विषय भी, भी उस पुरुष को नहीं है आजाद जैसे प्रकृति पुरुष का जब विवेक हो जाता तो कुछ अब जानने की आवश्यकता नहीं है वही किंचित अस् पर शिष्टम ज्ञातव्यम यदि ज्ञानम जिसका देखना था उसका ज्ञान बंधन कार्य बचा ही नहीं है तस्मात वह क्या है मुक्त है चौसठ हो गया पैंसठ कार्य का हो रही है किम पुनर न तत्व तो साक्षात्कारण सिद्ध थी इस प्रकार के तत्व साक्षात्कार से लाभ क्या हुआ अब बड़ा सुंदर कहने जा रहे हैं इत आहा तीन निवृत्ति प्रसवम अर्थ वसाद सप्त रूप विनिवृत्ता प्रकृति पश्यति पुरुष प्रेक्षक वस्थित सुस्थः उन्होंने कहा कि अब वह पुरुष क्या करता है क्योंकि विवेक का ज्ञान हो गया साक्षात्कार हो गया तो तीन विवेक का ज्ञान के द्वारा निवृत्ति प्रसवाम अब वह हमारे सामने कुछ कर नहीं सकती है प्रसवन है उत्पत्ति इत्यादि हमारे लिए नहीं कर सकती तो निवृत्ता प्रसवा यहा प्रकृति निवृत्त प्रसवाम कैसी और वहा है सप्तरूप तो विनिवृत्तम एक ज्ञान है उसने बचा है उसका वैराग साथ चले गए हैं बचा कौन है केवल ज्ञान इसीलिए कह दिया सप्त तो रूप विनिवृत्तम सात रूप से विनिवृत्त है अर्थवसात प्रयोजन मन अफवरक रूप प्रयोजन के कारण उसके सातों रूप निवृत्त हो चुके हैं वह प्रसव उत्पत्ति करने में असमर्थ हो चुकी है ऐसी जो प्रगति है तदा किंग करोती पुरुषा प्रकृति पश्यति प्रगति को देखता कैसे प्रेक्षक वस्थिता अपने में स्थित होकर के इसे प्रेक्षक जाता है तटस्थ होकर देखता रहता है उसी प्रकार प्रेक्षक वस्थिता पुरुषा प्रकृति पश्य प्रकृति को देखता है अर्थात वहाँ पर्व तत्व ज्ञान पूर्वक उसको देता है अतत्व ज्ञान पूर्वक नहीं देखता है अब वही लिखने जा रहे हैं आगे इति भोग विवेक साक्षात्कारो ही प्रकृति प्रसोतव्यो प्रकृति क्या पैदा करती पुरुष के लिए भोग करती है और क्या करती है अपवर्ग अपवर्ग माने विवेक विवेक के द्वारा अपवर्ग मिलता है इसलिए कहा भोग विवेक साक्षात्कारो माने भोग भी प्रकृति का काम है और विवेक कराकर जो पुरुष को साक्षात्कार कराना ये भी ज्ञान के द्वारा कराती है प्रकृति इसलिए भोग विवेक साक्षात्कार करना ही प्रकृति का प्रसव है पैदाइश है प्रस्तुत अब भी दोनों तुच प्रसूत अब पहले इसने कर दिया है अतः पुनः यह नहीं कर सकती पहले भोग भी दे दिया विवेक ज्ञान करा दिया अब आगे उस दोनों नहीं कर सकती हैं इसलिए तू प्रसूत इसने पहले कर दिए है नास प्रस्तुतव्यम अवशिष अब कुछ उसको ना विवेक पैदा करना है ना भोग पैदा करना है इति निवृत्ति प्रसव इसलिए प्रकृति हो गई निवृत्ति प्रसवा जिस छात्र ने जो पुस्तक पढ़ ली है अब वो द्वारा उस पुस्तक को पढ़ना नहीं चाहिए लगा लिया ढंग से। वही यहाँ कह रहा जब एक बार प्रकृति निवेक ज्ञान करा दिया तब तो पुरुष को पुनः विवेक ज्ञान कराने की आवश्यकता नहीं इसलिए हो गई निवृत्ति प्रसवा प्रकृति विवेक ज्ञान रूपो जो अर्थ है यहाँ विवेक ज्ञान का मतलब है अर्थ तस्य बसा सामर्थ्य विवेक ज्ञान की इतनी सामर्थ्य है कि सप्त तो रूप अनिवृत्त अतः तत्व ज्ञान पूर्वकाणी खल जो तत्व ज्ञान पूर्वक जो हमारे धर्म अधर्म ज्ञान वैराग्य अवैराग्य ईश्वर अनैश्वर्याणी इस तब क्या होते यदि तत्व ज्ञान पूर्वक होंगे वह वैराग्य भी, भी कल्याणकारी हो जाएगा वही कहने जा रहे हैं इस वैराग्य के मे केवल तुष्टिकानम अतत्व ज्ञान पूर्वक जो हमारा थोड़ी थोड़ी बातों में तुष्ट हो जाते हैं उनके लिए जो केवल वैराग्य है वह तत्व ज्ञान के लिए नहीं है वह अतत्व ज्ञान पूर्वक है हम छोड़ दिए भगवान का ज्ञान नहीं है तो व्यर्थ चलना गया वही कहना वैराग्य के मी केवल केवल तौष्टिका नाम मैंने अपनी अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने वाले जो लोग हैं उनका नाम अतत्व ज्ञान क्योंकि यहां तुष्टि है ना, नवधा तुष्ट है उन तुष्टि वाले जो हैं लोग हमारा अध्यात्मिका चतसरा आध्यात्मिक चार थी बाएं पांच थी कि हमने सन्यास ले लिया मुक्त हो जाएंगे उन्होंने कह दिया प्रकृति जब करेगी तब मुक्त हो जाएंगे जब जा हमारा समय आएगा तब मुक्त होगा भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा ऐसे व्यक्तियों का जो बैराग है वो अज्ञान पूर्वक है वो मुक्ति देने वाला नहीं ही करें। कि ज्ञानम कि भवती ज्ञानम अविवेकूर्वकम कैसा है तो वही कहना बैराग में केवलम तुष्टिका ना यही तुष्टिका ही रही है आत्म तत्व अतत्व ज्ञान।, ज्ञान वो अतत्व ज्ञान वो ज्ञान पूर्वक नहीं वो बैराग तत्व तत्व ज्ञान के तत्व क्या करता है कि विरोधी अतत्व ज्ञान को मार देता है वही कहना तत्व विरोधित विरोधित्व अतत्व ज्ञान का विरोधी तत्व है जब तत्व ज्ञान होगा तो विरोधित्वन अतत्व ज्ञान उच्छिन्ती अतत्व ज्ञान को मार दिया ये अतत्व ज्ञान है कारण निवृत्तिया जो कारण कौन था उनका सबका कारण था अज्ञान मन बैराग्य जो पौष्टिकों का जो वैराग्य था वो अज्ञान पूर्वक था तौष्टिकों तो का जो ऐश्वर्य था वह अज्ञान पूर्वक था तो इन सब में कारण था अज्ञान जब अज्ञान हट गया कारण हट गया तो कारण ना, ना सावृत्या सप्त तो रूपाणी निवर्तनते वर्तनते सातों जो रूप थे अज्ञान के आधीन वो सारे के सारे हट जाते हैं सप्त तो रूप निवृत्तियां निवृत्ता प्रकृति सात रूपों से निवृत्त प्रकृति हो गई अवस्थिता निष्क्रिया और निष्क्रिय हो गई केवल वा उसमें केवल ज्ञान मात्र है सुस्थ सुस्त रज तमो वृत्ति कलुषतया बुद्धियान्न रज और तम वृत्ति रूपी जो बुद्धि उससे वुक्त तो होती नहीं है उसे कभी भी मिलती नहीं है सात्विक क्या बुद्ध है? जो बुद्धि जो सात्विक जो ज्ञान बुद्धि है तदा अस्य मनाक संभेदो अस्ती जो सात्विक बुद्धि है वही कर अवस्थित तथ निष्क्रिय है मनाग ईसत अंतिम छने, मनाग में थोड़े अंतिम क्षण में थोड़ा सा भेद रहेगा सब ही कर समेद अस्ति अन्य था एवं भूत प्रकृति दर्शनानुपत्ते यदि उसको पूरा पूरा होगा तो कभी देख नहीं सकती है यदि अभी देख रहा है प्रकृति को इसका मतलब थोड़ा सा अंतिम क्षण में अभी उसमें क्या बैठा है सात्विक के साथ में कुछ है तभी वो अभी दिख रही है वही सात तो क्या बुद्धिया तदा अश्य मनाक संभेद माने भिन्नता है थोड़ी इसीलिए क्या कहना जा रहा प्रकृति जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रारब्धवसात चल रहा है उसी प्रकार कहना चाह रहे आगे भी प्रारब्ध कभी आगे लिखने जा रहे हैं यही तो कर रखें शाम के आएंगे तो हो जाए